वंदे गुरुपद्वंदसमित श्रीचैतन प्रभु भक्त नितानंद सहोदित श्री चैतन्य नंदनंदन बंदेराधिका चरण गोपीजन सामुक्त बिंद वनम मनो वाछा कलपत कृपा सिन्द विभचु पतिता पावन वैष्णवभ्यो नमो नमक पंगुत गिरी यदिपातमह वंदे परमा बिन्दा तो भक्ति पदे देवी सत्वत् नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चोरुम देवी सरस्वती रोज मुदे संकर्तनेथोपदेश गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमदाजगो दे सदापरी भवन मविष्टोह तीतास्पम शिव विरचिन तम शरण्यम भीतापूत वंदे महापुरुष ते चरण स्तुस्त सुरेपी तराजक्षी धर्मीजभचा जर मेघ दिता वधा बध वंदे महापुरश ते चरण यद्लवन खचंदमचटा विस्फुजित कि वध स्वदर्श पूर्णानगर स सागर साराधिका सारा कदम कृपा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निंद सियात गदाधर शिवा सदी गौरवभक्तंदनंद सियादगदाधर शिवा सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम हरे, राम, राम, राम राम हरे आजानुलित तो भुजौ कन का बुद संकेतनको कमलाताक्ष विषाबरु द्वीजर जुगध वंदे जगत प्रियकुणतार हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरैर वितिपूप मुक्ति मुक्ति दिन भानेण सदा नंगातरंग रमणीय जटाकलाप गौरीर विभुषी तो प्रियमनंग मदापारम बिपुरपती भजबीशनाथ वागी सजस्व लक्ष्मीर्यस जस्वने लक्ष्मीजयास्दय संविशिंगम भजे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम रम हरे हरि तमादिदे पुषोपुराण तमालवर्ण अपार संसार तुम मजाम हे भगवतो स्वरूप श्री शिलोभ भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपा जी ने बताए श्री शिलोभभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपा जी ने बताए जे महामहा महा वैष्णवों का सामने साधु संतों का सामने हरि कथा सुनने का बाद भी फल नहीं हो सकता अगर अपराध है तो यदि अगर हृदय में अपराध है तो बड़े बड़े संत महात्मा का मुखार से अप्राकित भगवत वाणी सुनने का बाद भी मंगल का रास्ता खुलता नहीं अपराध बड़ा चीज है सिलोभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बोलते थे जे हरी कथा का डीनामाइंड जो है वो चार्ज करो हर बकत हरी कथा का हर बकत करते चलो हृदय में अगर पत्थर पत्थरलेप है वज्रेप तो सबसे बड़ा बज्रलेप पत्थर ले, उसके बाद करदम लेप आदि सब है अर्थात हृदय अछादित हो गया हृदय जब अछादित हो जाता है अचेतन अवस्था में आ जाता है उस समय परम चेतन जगत का जो वाते हैं वो असर नहीं कर पाता परम चेतनमय वस्तु श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु परम चेतनमय वस्तु का साथ हमारा जब संय हो जाए भजन करते करते तभी सुविधा होगा अचैतन्यदम्ब विश्वम यदि चैतन्य विश्वरम न विदुह सर्वशास्त्र ओपी ही भ्रमंति तेजना अचैतन्यदम विश्व यदि चैतन्य में स्वरम नविद हो पूरा जगत अचेतन है कहाँ अचेतन है चेतन है तो सब शास्त्रकारों ने बोला बोले नहीं इसको चेतन नहीं बोला जाता इसको चेतन नहीं बोला जाता चेतना का जो उन्मेष है जितना उन्मेष होना चाहिए उतना इनमें उन्मेष अगर ना होए तब तब कुछ नहीं होगा इसलिए शास्त्र में ये बताया अचैतन न विदम विश्वम यदि चैतन्य स्वरम न विधु सर्व शास्त्र गोपी जना सारे तमाम शास्त्र मुखस्थ है फिर भी कुछ सुविधा नहीं होगा यदि अगर परम चेतन वस्तु चैतन्य को समय नहीं पाया अनुभव नहीं हुआ श्रीमद भागवत जी महापुराण में बार बार बैजदेव जी तुम्हार सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कई बार कहें ये राजन हृदयस्थ कुरु के हृदयस्थ कुरु के हृदय में केशव को बैठा लो बाकी खाली करो करके हृदय में केशव को बैठा लो इसी बात चैतन्य महाप्रभु का बारे में भी एक ही है जो कि कृष्ण भगवान है वो इससे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इसकी विनती कर रहे हैं शास्त्रकारों ने विचार करके जो चैतन्य चंद्र चरण कुरु अनुराग अनुराग अगर वृद्धि हो जाए तो चैतन्य चरण में अनुराग वृद्धि हुए तो फायदा है योग आदि तत्वो सृष्टि का तत्व आदि विषय में थोड़ा चर्चा हो पाया उसमें आप विचार करके देखना जितना सारे गंभीर ये सब तत्व है ये तत्व धीरे धीरे भजन करते करते तत्वों का साथ आपका दर्शन हो जाए साक्षात्कार कोई आदमी बोले तत्वों का साथ कोई साक्षात्कार होता है तत्व देखा जाता है बोले हाँ तत्व देखा जाता है आप देख नहीं पाते हो तत्वों का साथ साक्षात्कार होता है तत्वों का साथ डायरेक्ट साक्षात्कार होता है तत्व जो है स्वरूप पकड़कर हमारे सामने उदित होता है देखो हमारा ये स्वरूप है जब तक तत्वों का दर्शन ना हो जाए साक्षात्कार ना हो जाए तब तक कोई सुविधा नहीं हो शांखों तत्वों का यही मूल है ये दुनिया में जितना सारे चीज है सृष्टि तत्वों में जितना सारे चीज है उसमें जीवात्मा जो है ये तो सृष्टि होने वाला चीज नहीं क्या जीवात्मा प्रोडक्शन होता है फॉरेन डिबोडीज जो है हमारा क्वेश्चन करता है महाराज जीवात्मा का प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन कैसे होता? ये तो नित्य है जीव नित्य और ठाकुर जी नित्य भगवान नित्य और जीव इन्फिनिटी असंख्य है अनंत जी लेकिन सब नित्य है इसमें कोई प्रोडक्शन वाला बात नहीं और सुबह में चर्चा किया सारे जीवों का अंदर दो पुरुष रहता है एक तो क्षुद्र क्षुद्र अनुचैतन्य जो है जीवात्मा और एक परमात्मा और अभिमान, भोक्तृभिमानू आर सिक हम भोक्ता है ये विचार से छुट्टी जब तक ना मिले तब तक बंधन दशा जाने वाला नहीं जितना सारे तत्व तो तो हम बताए काल क्या है जीव क्या है ईश्वर क्या है अदृष्ट क्या है और हमारा पांच कर्मेंद्रियों पांच ज्ञानेन्द्रियो क्या है भूत क्या है कैसे आया पंचोतन मात्र क्या है इसको इसको ये सब जो चीज मिलकर कैसे प्रपंच रचना हुआ उसके बाद अंतकरण का सूक्ष्म अंतकरण का जो गठन है अर्थात सूक्ष्म देहो का जो गठन है देहो दो किस्म का है एक है ग्रॉस बॉडी एक मोटा शरीर ये जो शरीर है मोटा शरीर ग्रॉस बॉडी और एक है सेटल बॉडी अंग्रेजी में बोलता है और इसका ही यह है कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर कारण शरीर बोलो तो और अच्छा है सूक्ष्म शरीर भी अच्छा है कारण शरीर ये नाम इसलिए दिया गया कि यही तुम्हारा दूसरे जन्म के लिए कारण बन जाएगा दूसरे जन्म चोनी में तुमको भेजने का जो विषय है ये कारण बन जाएगा इसलिए कारण शरीर बोला दूसरे जन्म के लिए और आपको दूसरे जन्म में भेज दे ईश्वरी छोड़ने का बाद उसके बाद फिर स्थूलो जगत में आकर और फिर ऐसा विषय को भूख रहना ब्रह्मा तक जो है ब्रह्मा से लेकर चेटी तक किसी भी व्यवस्था मंगलदायक नहीं है आप अगर बोलोगे महाराज हम ब्रह्म में जाएंगे किसी भी व्यवस्था ब्रह्मा से लेकर चेठी तक किसी भी अवस्था में जाने का कोशिश मत करो बहुत सारे जोगी हम बताया था आपको क्रममुक्ति का जो विकास है उसमें धीरे धीरे जोगी लोग कभी कभी ऊपर लोक को जाते हैं अच्छा नहीं लगा फिर उसका ऊपर लोक को गए फिर उसका ऊपर लोक को गए ऐसे ऊपर ऊपर लोक जाते जाते अंतिम में ब्रह्मोलोक में गए फिर उधार से भजन करते हुए आगे चले और हमारा विचार तो ये है शास्त्रों का विचार सूक्ष्म विचार ब्रह्मा से लेकर चेटी तक कोई भी व्यवस्था अच्छा नहीं है स्टेबिलिटी नहीं है कोई पार्मानेंट व्यवस्था नहीं टेम्पोरारी सब सा। जितना सारे ब्रह्मा से लेकर चेटी तक सारे व्यवस्था टेम्पोरारी है पार्मनेंट है नहीं हो सके कि टाइम का थोड़ा हेर फेर है मनुष्य लोग में आयु सौ साल है देवलोग में थोड़ा जो एक बरसा मारा है उसका एक दिन ऐसा करके जाए लेकिन सुविधा नहीं होगा फायदा कुछ नहीं आब्रम्ह भवना लोका पुनरावर्तना अर्जुना और संस्कार के अनुसार संस्कार के अनुसार घूमते घूमते अगर सौभाग्य हुआ ब्रह्मांड और भ्रमित को भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच ये बात को ध्यान देना इधर बताया ये ब्रह्मांड भ्रमण करते करते अहो भाग्य एक्सलेंट भाग्य अगर है तो उसका साथ संत महात्मा का जो सिद्ध गुरु वैष्णव के साथ दर्शन हो जाता है किपा मिलता है ब्रह्मांड भ्रमित को भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज गुरु कृष्ण प्रसाद के द्वारा ही भक्ति लता बीज मिलता काल भी सुने होंगे आप आज भी सुबह में देवाहुति मां देवाहती मां कोपिल जी महाराज अपना पुत्र है लेकिन वो पुत्र को भी गुरु मान के बैठा गुरु माना ना गुरु माना तभी ना प्रश्न किया गुरु माना गुरु मान के सामने सर झुकाया दंडवत किया और भूम हे भूमा पुरुष हमको बचावा अवस्था है हमारा जड़ विषय को जड़ विषय पर ध्यान देते देते इतना भोग करते करते निर्भिन्यातरम भूमान अस इंद्रिय असत इंद्रियो असत इंद्रियो असत इंद्रियो क्या है बद्ध अवस्था में जितना सारे इंद्रियों सब असत इंद्रियो सत इंद्रियो तब है जिस इंद्रियों का द्वारा इंद्रियों के द्वारा आंखों के द्वारा भगवान का रूप दर्शन कानों के द्वारा भगवान के कथाएं दर्शन कथा सुनना आ सुनना मतलब ही दर्शन अंतर में दर्शन होता फिर जवान के द्वारा ठाकुर जी का कीर्तन करना जितना सारे इंद्रियां हैं सारे ठाकुर जी का सेवा में लग जाए तो इसी का नाम है सत सप्तियों जितना सारे महाजन हैं, सब महाजन का जिंदगी देखो सारे महाजनों का जितना सारे जिंदगी देखो सारे ऐसा ही निरंतर कृष्णो कथा रस का पान करते रहते हैं निरंतर कोई हर वक्त अंबरिश महाराज के बारे में भी दो दिन आगे पहला था सौ वही मनो कृष्ण पदार बिंद वैकुंठ गुणान वर्णने करो तत् मंदिर मर्जुना जिसु सुम चक चकार चित सत कथोदय ऐसा कहते सारे इंद्रियो को ठाकुर जी का सेवा में लगा सप्तदीप अधिपति अंबरिश महाराज जो साधारण नहीं सारा पृथ्वी का राजा है फिर भी इतना भक्ति है इतना भक्ति है जिसका सामने दुर्वासा जैसा महा मुनि है उसको भी झुकना पड़ा भक्ति ऐसा चीज है जोगी गनी कुछ भी हो लेकिन भक्तों के ऊपर कुछ नहीं है अभी कोपिल जी महाराज सुंदर तत्व सुंदर तत्वो का बारे में बताए बहुत सुंदर ये सब तत्व कोपिल जी महाराज देवावती मां को होता है और ये तो सांखोजोग है ही है लेकिन सांखोजोग का अल्टीमेट जो गोल है अल्टीमेट जो उद्देश्य है ये उद्देश्य जो है ये बड़ा इसमें भक्ति का ही विचार आता है शुद्ध भक्ति का और फिर उसके बाद कैसे एक जोनी से दूसरे जोनी पे जाता है जीवात्मा सब धीरे धीरे बड़ा मुश्किल ये विचार आप देखें कैसे जन्म होता है जन्म होने का बाद फिर ऐसा विचार करके आप देखें अब देवाहुती मैया शख तत्व तो उपदेश जो है देने का बाद देवाहती मैया पूरा तत्व तो ज्ञान प्राप्त कर लिए अब देवाहुति मैया का ऐसा हालत है ओ, कोई अगर आए तो उसको तत्व ज्ञान दे सकता है इसी का नाम तत्व ज्ञान को प्राप्त करना तत्व ज्ञान प्राप्ति करने के बाद किसी को दे नहीं सको अपना प्रभाव के द्वारा किसी को प्रभावित नहीं कर सको तो फायदा हो जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी ने लखो हीरा विस्वा को कृपा की कृपा और किपा ऐसा कि तीन दिन हरी कथा हरि नाम सुनते रहे उसके बाद चरणों में गिरे हुए बताया बोल हम तो अन्याय करने के लिए अपराध करने के लिए हमको क्षमा करो हरिदास हरिदासागरूल हमको पता था पहले इसीलिए मैं तीन दिन रुक मैं इधर तीन दिन रुक गया इसलिए कि आपको बचाने के लिए नहीं तो कोई रुकने का कोई इच्छा ही नहीं था तीन दिन रुका इसलिए कि आपको उद्धार करे और ठीक उसके बाद हरिदास ठाकुर उनको हरिनाम दिए हरिनाम दीक्षा देखो क्या बात है गिरा हुआ जो इंसान है इतना पतित पतिता पतित आदमी को उद्धार करते हुए अगर तुम खुद पतित हो जा तो तू पतित बावन कैसे हो कोई अगर बोले गुरुजी ये सब लोगों को कृपा करने गया गुरु जी का तबीयत खराब हो गया पतन हो गया तबीयत खराब हो गया ऐसा नहीं हो सकता पतित पावन उसी को बोला जाता है जो पतितों को उद्धार करे और उसमें निजा शक्ति अपना शक्ति का कोई अभाव नहीं होता गुरु वैष्णव तो वो है जिसका कोई शक्ति का कोई अभाव नहीं है शक्ति का कोई अभाव नहीं तमाम बलदेव जी महाराज का साथ जब तक शक्खो तक चलो तो ठीक है और उसके बाद मधुर में जाओ तो राधा रानी मूल तो ये गुरु तत्व का साथ मूल गुरु तत्वों का साथ आकर गुरु तत्व का साथ हमारा गुरुधि अभिन्न है ये सोचना है नहीं तो गुरु तत्व क्या सीखा गुरु तत्व क्या समझा ये गुरु तत्व है ये गुरु तत्व मूल गुरु तत्व जो है मूल आकर गुरु तत्व ये हमारा सामने गुरु बन के आए और पतित को उद्धार करने गए तो खुद पतित हो गया ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा हो ही नहीं सकता संभव नहीं गलत सिद्धांत है उसके बाद विचार आता है जो हरिदास ठाकुर जो हरिदास ठाकुर वो जो पतिता लख हीरा का संग नहीं की और बद्धजीव ऐसा दुर्बल है किसने ये बात को उठाया बल इसलिए उठाया बद्धजीव हर हालत में माया का बश माया का इन्फ्लुएंस में गिरने वाला है बद्धजीव हर हालत में कभी भी माया पे गिर जाए लेकिन जो महापुरुष लोग है वैष्णव लोग है गुरु वैष्णव वो लोगों के इच्छुना ही होता हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर लख का संगन ही किया तीन रात तक बदमाशी करते रहे लख किंतु हरिदास ठाकुर नाम करते रहे देखते रहे कोई भी देखे तो उसका तुरंत पतन हो जाएगा एक दृश्य देखने का ऐसा बदमाशी की हरिदास ठाकुर नाम करते रहे प्रपंच का कोई विषय हरिदास ठाकुर को स्पर्श नहीं कर पाता और उसके बाद किया हुआ हरिदास ठाकुर अपना जो ऊंचा संघ है ओ ऊंचा संघ जो है ओ वेशा को देते देते उसको उठाया अपना जो ऊंचा संघ है ऊंचा संघ दे उसको उठाया गुरु वैष्णव अगर पति आदमी को उठाए तो कैसे उठाए ऐसे ही तो उठाए अपना ऊंचा जो संघ है अपना पवित्र संघ है इस संघ को देते हैं संग देते हुए हरि कथा का साथ बाकी मीठा व्यवहार और थोड़ा प्रसाद लो ऐसा करके देते हैं ऐसा करके ददा थी प्रतिबिम्ना थी पृच थी गुजमा थी इत्यादि संगम के द्वारा बद्ध जीवों को उठाते हैं बद्ध अवस्था से ऊपर उठाते हैं और अपना ऊंचा संग देकर उठाते हैं नहीं तो वो पतित आदमी को उठाना संभव नहीं हम देखें जे प्राप्त हो एकदम मजबूत और कपिल जी महाराज देवावती स्तुति कर रहे स्तुति कर रहे स्तुति कर करते कर। बहुत सारे स्तुति है हम दो एक बताएंगे जैसे आपको आपका हृदय में ये पूरा विश्वास आ जाए जो ये जो साधु संघ है तत्व तो ज्ञान इस सुनना कितना ऊँचा विचार है अब इधर जो है अभी स्तुति शुरू किया जन्ना मधेय सवना कीतन यद यदोपि कचित सद ओपि सद सवना यु कुत पुनस्त भगवन्नू दर्शना जन्नाम धेयो श्रवणन कीतना जत्प्रवनाजतस्मणादी कचि सदी सद्दोशवनाय कल्पति कुत पुनस्ते भगवन्नू दर्शना हे भगवान यदि कुत्ता का मसुभोगी भोजी आदमी उसका भी परिवर्तन हो जाए जन्नाम ध्यय श्रवनाम कीर्तना जिसका ध्यान जिसका नाम जन्नाम ध्यय श्रवणाम कीर्तनात् जिसका नाम ध्यान कीर्तन श्रवण के द्वारा इतना प्रभाव गिरता हृदय में जो जब स्मरणार्थ जिसका शरण करो है भगवान एक कुत्ता का मांगसो भोग जी जो चंडाल है चांडाल ये भी तुम्हारा नाम अगर ध्यान श्रवण कीर्तन करे किंबा तुमको अगर नमस्कार विधान करे अथवा तुमको शरण करे तो वो व्यक्ति तुरंत शुद्ध हो जाता है सूची तुरंत तो क्या हो जाता है तत्कनात् सूची हो जाता है नॉट दैट सो वजह सोम जाग का जोग हो जाता है जोगो जु, में बैठने का काबिल हो जाता है ऐसा सौ दो सब्दो सबनायो कल्पते और तुम्हारा अगर दर्शन हो गया तो कहना ही क्या तुम्हारा अगर दर्शन हो गया ठाकुर तो इसमें कहना ही क्या सब्दो जाग जोग्गो करने का लायक बन जाता है इतना पवित्र हो जाता किवा कि वा शूद्र की बा नशी हैशी शूद्र कहने हैं है? जे क्या किवा न्याय जय कृष्ण तत्वव्यता सही गुरु है जो कृष्ण तत्ववेदता वही गुरु है कृष्ण तत्ववे जो है वही गुरु है बस राय महाशय का सामने राय महासा जी का राय रामानंद जो महाराज राय रामानंद जी का साथ महाप्रभु का जो चर्चा हुआ उसमें महाप्रभु ये बताए सिद्धांत तो। कोई भी हो वह अगर तत्वीत हो गया कृष्ण तत्वीत वही गुरु होता है तत्वीत नहीं है तो गुरु कैसे तो जन्ना मधेव स्वणानुकी जत प्रोणाद जत भी कचित स्वाद ओपी स्वाद ओपि शब्द सवनाय कल्पते कुन कुनस्ते भगवन्नु दर्शनाथ भगवत दर्शन के द्वारा जो होगा उसमें कहने ही क्या अहोबत सपचोत अतो गोरियन अहो वत सपचो अतो गजीभाग्रे वर्तते नाम तो तोभ्यम अहो वतो सपचो अतो सपचो अतो बोलो ये सपच है चंडाल सपच जो है कुत्ता मांगस खाने वाला ये भी कितना ऊंचा है जज्जु भाग जज भागरे, भागरे वर्त नामभ्याम जिसका जवान फे ठाकुर जी तुम्हारा नाम नित्य करता है जिसका जवन पे आपका जो नाम है नित्य करता है वो कितना पवित्र है अहो वतो स्वचो अतो करोहग्र वर्त नाम तो भ्याम। क्योंकि नाम ग्रहण के द्वारा ही बचते तेपुस्तपस्ते युहु सुन ब्रह्मणान उचुर नाम गृणं तिजे ते हैं भले तुम्हारा तुम्हारा ठाकुर जी तुम्हारा नाम जो उच्चारण करता है जो जीवहर में वो लोगों का ही वास्तव तपस्या होता है वास्तव तपस्या तो उसी का तपस्या उसी का होता है हरिनाम लेना वो मामूली बात नहीं किसलिए ऐसा बताया गया बोलो हरिनाम लेने का मतलब है वास्तव जो हरिनाम उदित हुए उसका साथ साथ भगवान का नाम तो नाम का साथ साथ रूप गुण लीला परिकार धाम सारे हो जाता प्रकट विषय में कुछ ध्यान नहीं रहता तो इसी को ही तो बोलता है तपस्या तप के द्वारा क्या चाहते हो ऐसा करके बड़ा भारी तप की और उसके बाद ये बिंदु सरोवर का तीर बैठे बैठे देवाहुती मैया तपस्या करते करते स्नान ध्यान उधर करते करते बस अपना शरीर को छोड़ दिए इतना भजन किए इतना भगन, भजन भजन किए तो कपिल ओपी महायोगी भगवान मातरम समानुज्ञाप प्राग उदिचिन दीशम जजो है कोपिल महाराज साक्षात भगवान ही है भगवान शांकजों को स्थापन करने के लिए आए पीतुर आश्रमा पिता का जो आश्रम है वहाँ से मातरम समानुज्ञाप माता को बोल के क्या की प्रथम तो उत्तर दिशा पे गए उसके बाद हम लोगों पता है शास्त्रों में है वो गंगा सागर जो संगम है वहाँ जाके ये जो आ, सागर वंश है सगर वंश जो है सगर राजा का इसी में ये सो आया पहले उत्तर दिशा प्रथम तो उत्तर दिक गमन किया इसलिए बोला समानु प्राग प्राग मतलब पहले प्राग उदिचिंग दिशम जो उसके बाद दूसरी जगह गया और ये जो जगह है वे जगह जो बिंदु सरोवर का तीरें जो शांख जो का तत्व विज्ञान का उपदेश भय हो जाएगा माताजी भजन करते करते करते करते अपना निर्मल तीर्थ जल बिंदु सरोवर का जो पानी है बहुत सिद्ध महात्मा देवता लोग सिद्ध गंधर्व आके सूक्ष्म शरीर लेके उसी बिंदु सरोवर में नहाते हैं स्नान मनाते हैं आचमन का बहुत सुंदर उसमें कृतकित हो जाते हैं अब ये जो चतुर्थ स्कंद जो है यह चतुर्थ स्कंध में पहले मोनु का जो वंशधर उसका बारे में थोड़ा बहुत बताए मोनु का जो वंशधर है मोनु का वंशधर वंशोधर चौथा स्कंध का शुरुआत हुआ चौथा स्कंद का चौथा स्कंद, स्कंद में पहले ही मैत्र ऋषि वाचो मैत्र ऋषि कहते हैं मनस्तु सतुर उपाय त्रिशाह कन्यास् जग आकुतिर देवाहुतिश्च प्रसूति रीति विश्रुदा पहले बताया था तीन कन्या इसमें एक कन्या का विषय जो है हमने बता चुके हैं इधर देवाहुति आकुतिर देवाहुति पर... प्रसूति ऐसा है और मनु शत्रुपा नामी भारजा में तीन कन्या उत्पादन भय उसमें आकुति प्रसूति देवाहुति प्रसुति आकुति देवाहुति प्रसूति और दो पुत्र भी है आप जानते होंगे उसका प्रियाव्रत प्रिय व्रत और प्रियव्रतो और उत्तान का यह प्रसंग आएगा पहले पहले आएगा उत्तान जब भी उत्तान छोटा भाई है और प्रियव्रत बड़ा है लेकिन वो है कि पिताजी को बताए हमको नहीं ये सब करना है संसार संसार नहीं करेंगे तो जंगल में चले गए इसीलिए पहले इसका बाद आएगा चर्चा आएगा पहले ये तुम्हारा ये जो है उत्तान जी का चर्चा पहले आए उसके बाद पांचवा स्कंदो में कैसे ब्रह्मा जी अपना पौत्र जो पोता है ना उसको कैसे ले आया वापस इस गंभीर विषय है चर्चा अभी प्रश्न है जो मनु शत्रुपा सं दो भा अच्छा ये जो है मनुष्य पत्नी शत्रुपा का सन्मति लेकर भातृमति ज्येष्ठ कन्या आकृति को पुत्री का धर्म अवलंबन पुकर प्रजापति रुचि का हस्त्र प्रजापति रुचि का हस्त में समर्पण कर दिए और और एक जो है एक का तो बात आप सुने हैं करदम ऋषि को दान कर दिए दूसरा जो है दूसरा जो दूसरे एक लड़की है ओ प्रजापति जो है दक्ष है उसको समर्पण किया प्रजापति दक्ष के समर्पण किए और ये सब इसके बाद ये थोड़ा खानदान में थोड़ा चर्चा हुआ कैसे कैसे सब आया प्रसंगों कैसे इसका वंशोधर विस्तृत हुआ उसके बाद बताते बताते जब दक्ष प्रजापति अपना जो कन्या है सोती देवी सोती देवी को शंकर के साथ शादी करा दी लेकिन उनका कोई संतान आदि पैदा नहीं हुई बहुत सारे बहुत सारे विषय हैं इसका अंदर में हमने तो संक्षेप करके वर्णन करने के लिए बैठ वाय भी नहीं क्या करे और इधर जो है विदुर जी महाराज मैत्रियो मुनि को प्रश्न प्रश्न कर रहे हैं कि भवे शिलावताम श्रेष्ठे दक्षो दुहित्री वसलाहा विद्यम अकरुत कस्माद अनादृत आत्मजम सतीम अपना आत्म जो है आत्म या जो या लड़की है आत्मजाम सतीम तो दुख प्रजापति का साथ जा, जा जो शंकर भगवान का शिव जी का कैसे ऐसा हंगामा हुआ विदेश हो गया कैसे तो संभव नहीं क्योंकि शंकर भगवान तो परमंश है इसका साथ विदेश कैसे हो इसे विदुर जी महाराज पहले क्वेश्चन कर दिए भवेश वीलताम श्रेष्ठे दुहित्री व सलाह विदेशम अकोरोनाद्रितात्मजाम सतीम कस्त चराचर गुरुम निर्वैराम शांत विग्रह आत्मा कथम दृष्टि जगतो दैवत महत् चराचर गुरु जिसका कोई शत्रु नहीं है शंकर भगवान का कोई शत्रु है कोई शत्रु निम्नगा य गंगा देवाना अच्छुत यथा वैष्णवा यहां पुराणान इदतम वैष्णवों का कोई शत्रु नहीं रहता अगर शत्रु है तो वैष्णव है ही नहीं कितना भी बदमाशी करे उसको मारने के लिए बहुत कुछ फिर भी वो लोगों का हृदय में किसी किसी जीवात्मा का लिए हिंसा नहीं आता। इस विषय पे इस प्रसंग पे एक उदाहरण हम उदाहरण दे दे तो अच्छा लगे इस प्रसंग में एक जबरदस्त उदाहरण है हमारा गौड़ीय संप्रदाय का अद्भुत उदाहरण हमारा जो सिद्धांती महाराज का नाम सुने होंगे आप सिद्धांती महाराज सिद्धांती महाराज प्रभुपात का आदमी है जिन्होंने प्रभुपात का <coughs> जिन्होंने का इच्छा का अनुसार उपनिषद का भाष्यो वेदांतों का भाष्यो रचना की बहुत कष्ट करके सारा जिंदगी कष्ट करके वेदांतों का भाष्य सारे विचार गौड़ी विचार जो है बलोदेव विद भाष्यो गीता का ऊपर भी बलोदे भाष्यो इत्यादि सारे ये महाराज बड़ा बाहर में बड़ा कठोर थे इतना कठोर कि तीन सन्यासी का सन्यासी का वर्दी खींच लिया तीन चार सन्यासी हैं तीन चार सन्यासी का जो वर्दी है सन्यास कपड़ा है और दंड है उसको छीन लिया भाग यहां से तेरा मापिक सन्नासी बहुत है भाग यहां से भगा दिया पूरा ऐसा तगड़ा है बाप रे बाप इस विषय में महाराज बिल्कुल मर्सी महापुरुषों का ऐसा ही है हृदय कभी देखोगे बज्रों का मापिक कठोर और किस विषय में देखोगे एकदम कुसुम से भी कोमल महापुरुष लोकोत्तर जो महापुरुष होता महापुरुष का हृदय ऐसा ही होता है कुसुम का माफिक को मोर कभी वज्रो का माफिक करो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है महाप्रभु भी ऐसा दिखाए छोटा हरिदास कौन सी इतना बड़ा बात किया ऐसा सहजिया समाज सहजिया समाज जो है नवद्वीप का इधर उधर बहुत चिल्लाते रहते छोटा हरिदास ऐसा कैसा गुना किया जो एकदम उठा के पटक दिया एकदम ची कैसा पार? तो ये बात हमारा गौर गौरकिशोर दास जी महाराज के कानों पर तबका जमाने के बाद अभी का नहीं गौर बाबा जी महाराज के कानों में आया महाप्रभु का चर्चा हो रहा है आपस में महाप्रभु आप कैसा कोरोना नहीं है ऐसा कौन सी गुनाह किया जो उसको उठा के एकदम पटक दिया और गौर गौरकिशोर बाबा उस पार से इस पार है हंसते हंसते हंसते हंसते आए और भक्ति मनोहर ठाकुर का जो सानंद सुगता कुंज है गोद्रम में ये थानों थान सुगत गुंज प्राय बाबा जी महाराज आते और सिलो भक्ति विनोद ठाकुर जी का सामने बैठ के हरिकथा सुनते थे कैसा हरिकथा देखो भक्ति विनोद ठाकुर साक्षात स्वच्छिदानंद भक्ति जो कौन है गोरंग महापुर का अपना आदमी है और राधा रानी का लीला विचार करो तो इसमें कमल मंजूरी राधा रानी का साहेब और औसानंद सुगदय गुंज में बैठ के हरिकथा बोलते थे श्रोता था एक और दो कभी एक कृष्णनाथ बाबाजी सुनते थे और कभी दो अर्थात गो कृष्णनाथ बाबा जी वहां आ गया इतना बड़ा महापुरुष हरिकथा सुनने बैठते थे, थे एक और दो इनके जो हरिकथा है तो अनुभव का हरिकथा ये कोई बाजार को बाजार में बेचने वाला हरिकथा नहीं है अमृत वो आसन भी वो जगह भी अभी है जहां बैठ के भक्ति विनोद ठाकुर हरी कथा बोलते थे बाद में तो एकदम मौन हो गया एकदम नाम में बोला था तो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज उस पार से आए आते और हंसते रहे और अपने आप में कुछ बोलते रहे भक्ति मिनो ठाकुर बोले महाराज क्या हुआ आपका क्या बोलते हो समझ में नहीं आ रहा कुछ तो बोलो क्या बोलना चाहते बोले नहा नहीं उस पार में ऐसा चर्चा हो रहा है कि महाप्रभु का करुणा कैसा करुणा है कि छोटा हृदय छोटा मोटा पाप किया अपराध किया होगा उसको उठा के एकदम पटक दिया और एक, उसको ग्रहण नहीं किया ऐसा कैसा है गोरकिशोर बाबा जी महाराज बोलते बोलते हंसना शुरू कर दिया सहजिया का विचार जो है अलग विचार है और शुद्ध भक्ति का जो विचार है उसमें कोई मिलावी नहीं चलता है शुद्ध भक्ति का जो विचार है उसमें कोई मिलावटी नहीं चलेगा चाहे तो ग्रहण करो नहीं तो जाओ लूटना है तो लूटो, नहीं तो फूटो ऐसा बिंदावन में भाषा है और इधर जो है शिलो महाराज जी बाहर में बड़ा कठोर तीन संन्यासी तीन चार संन्यासी का हमने सुने हैं एकदम संन्यास वेश को एकदम उतार ले तो हमको सन्यास वेश दे दे दे दे भाग यहां से क्योंकि उसको बार बार माना किया ये ये लोगों का घर में नहीं जाना विधवा लोग है ये है वो लोग का घर में मत जाना नियम नहीं है इनके सेवा में नहीं जाना आपको पता नहीं हो जाएगा सुना नहीं वो कई बार कह चुके उसके बाद जो खबर मिला तो कापरा उतार के एकदम फेंक दिया मंदिर का जा बाहर यह दरकार नहीं ऐसा कट्टूर थे तो कट्टर जो महाराज कट्टूर है लेकिन बाहर में कट्टूर अंतुर में तो निष्ठा है इतना भक्ति है तो परम पूजय केशव महाराज की के जिंदगी में एक व्यक्ति महाराज का हम नाम नहीं बताएंगे आपका ही ये जो वेदांत समिति का पूरा पुराना महाराज पुराना महाराज है वो उसका शरीर का हालत ऐसा था कि शरीर वैसे जैसे पंगु है ऐसा है। शरीर में पुरुषों का शरीर में जो वाइटल चीज रहता है ना जो बल विर वो एकदम निकालते ना उसका खत्म है कुछ नहीं है मुर्दा जैसा डॉक्टर ने बोले वो मर जाएगा वो रहेगा नहीं भाई वो अभी क्या करे संसार वो घर में भी उसको धक्का दे क्या करे उसका कोई रास्ता नहीं तकदीर का खेल है आके मंदिर में रोना शुरू कर दे हमको थोड़ा व्यवस्था करो थोड़ा और लोगों ने बोली क्या करें तो कोई काम का नहीं बैठे रहेगा बीमार रहे कुछ काम का नहीं है तो एक वैष्णव का करुणा हुआ बोले एक काम कर वो तो परम पूजा केशव को महाराज के कुटिया का सामने दिखा दिए बोल इधर पड़ा रहा रोते रहे और महाराज जी निकालेगा और तो देखेगा कि करुणा हो जाए तो तेरा मंगल हो जाएगा तो सचमुच महाराज कुटिया से नगर कौन है दिखेगा पाही जे पड़ा हुआ है कौन है क्या नाम है तेरा ऐसा ऐसा है तो ऐसा कोरोना हो गया तो उसको थोड़ा दबा कराया वैष्णवो का कीपा मिला तो ताकत तो आई जाएगा और धीरे धीरे उसको हरिणाम दिया दीक्षा दिया और वो अभी संन्यास लेके महाराज है नाम नहीं बताएंगे ऐसा है वैष्णवो का कोरोना हो जाए बाहर में इतना कड़ा था महाराज कुटिया से निकल रहे निकालते हुए देखा किसी जगह से कोई गाना आ रहा है कोई साउंड आ रहा है महाराज और कहां से आ रहा है गेट से जा रहा है देखा प्रेस में थोड़ा रेडियो चल रहा है तबका जाए जाके एक लाती लगाया ला रेडियो को चूर चूर हो गया चकनाचूर, एक ला ऐसा कड़ा था एक जगह जाके प्रसाद पाके आया महाराज का शिष्य हम नाम नहीं बताएंगे दो एक बल कहा गया था महाराज वो मिशन नहीं आता ऐसा है वहां क्या हुआ किसका साथ बात किया ऐसा प्रसाद पाक क्या तीन दिन तक प्रसाद नहीं दिया गोबर जल से मुख धोला और जा उपवास रहे इतना बाप रे बाप ऐसा है ये जो महाराज का बात हम कहने के लिए प्रस्तुत हुए ये सिद्धांति महाराज जी सिद्धांति महाराज एक दिन सोए हुए है जारा का मरसूम है कंबल देके सोए हुए और ठाकुर जी का ऐसा ही लीला है महाराज जी अक्सर इधर माथा देते हैं इधर पार देते हैं यही नियम है महाराज जी ठाकुर जी का क्या नियम है उस दिन उल्टा दिन इधर पैर इधर माथा दिया क्या ठाकुर जी का ना देखो ऐसा और रात को बारह एक बजे कोई अगर दुष्ट व्यक्ति ब्रह्मचारी का बेस में या संयास पहले था कोई भी होगा उसका प्रतिहिंसा था महाराज का पोती और महाराज वो इतना बड़ा शानदार एकदम एक एकदम मारने वाला काट करता है ना बड़ा वो एक कोप मारो मार टुकड़ा जाएगा ये लेके क्या किया मंदिर के अंदर छुपा हुआ था किसी को पता नहीं था हमारा सोया हुआ था चुपके से आके ऐसा करके उठाया एक बार दम मारा एकदम बाहर एकदम खून निकाल और भग गया और चिल्ला महाराज थोड़ा चिल रहा है सब आदमी है क्या हुआ क्या हुआ वो तो अस्त्रो को कहीं छुपा दिया किस वह और फिर उसके आदमी सब जो जितना भक्त लोग था उसको पता चल गया कि किसने किया हुआ फिर उसका बाद केस चला फिर वो कोर्ट में कोर्ट में महाराज जी को बुलाया गया महाराज जी एटेम्प टू मार्डर केस अटेम्प टू मार्डर केस ये है इसमें आप ध्यान से देखो कि ये व्यक्ति आपको मारने का कोशिश किया ना यही तो है देखो ठीक से यही आपको मारने का कोशिश किया ना रथ का अंधेरा में यही तो मारने की कोशिश किया महाराज एक जगह है खड़ा कोर्ट में ये जो वादी विवादी रहता है ना इधर खड़ा हुआ है महाराज जी ध्यान से उसका आंखों उसका आंखों पर देखा उधर खड़ा रहते हुए जो मारा था उसका आंखों पर देखते रहे और आंखों में आंसू आ गया महाराज का और धीरे धीरे वकील को बोला जॉज साहेब को बोला ऐसा क्यों ये नहीं महाराज क्या कह रहे हो आपका दिमाग खराब हो गया क्या यही तो मारा था आपको अटेम टू मर्डर केस तो मारा था धिक से देखो महाराज बार बार बोला नहीं नहीं मारा और जो मारा था उसका हालात अब क्या होगा बोलो ऐसा करके उसका ऊपर कोरोना बरसाया महाराज जी जानते इसका तो शास्त्री इसको मिलेगा ही और हम अलग से उसको फांसी में लड़का के क्या करे छोड़ दिया तो देखो इतना कठोर है फिर भी इतना करुणा है जो उसको शास्त्री नहीं दिए छोड़ दिए जा लेकिन सिद्धांतों के बारे में कट्टो आप अपमान करो गुरु विष्णु कुछ करो तो कुछ नहीं बोले लेकिन सिद्धांतों के बारे में विचार के बारे में उल्टा सीधा करो सेवा में तब तो बोलेगा तो छोड़ेगा नहीं अब देखो इधर जो है शंकर भगवान देखने में बाहर से भयंकर है कि तमोगुन का अधिष्ठाति देवता बन के बैठे तमोगुण का अधिष्ठाती देवता बन के बैठे उसलिए हो नहीं कोई अगर पुलिस का काम करे उसको पुलिस का वर्दी लगाना पड़े और जाके लाठीचार्ज भी करना पड़े करना पड़े क्योंकि वो पुलिस का काम करता है लेकिन अंतर में उसका वैष्णव भाव है तो क्या करे उसका नौकरी तो ऐसा है पुलिस का वर्दी पढ़िया ऐसे शंकुर भगवान भी ऐसा है परम वैष्णव लेकिन बाहर में तमगुन का अधिष्ठाति देवता बन के बैठे हैं और जितना सारे बुर्वक है बुद्धू है सब सोचते शंकर जी भांग पीते हैं गांजा पीते हैं चरस भोग लगाए भोग और चिलम लगाए वो सोचते हैं शंकर जी ये खाते हैं ये लोग जो है ना जितना सारे पागल है वो सोचते हैं कि शंकर जी ये खाते हैं और भोग उसी को लगाए चिलम लगाए भांग लगाए भांग घोट के आ शंकर भगवान बोले शंकर बोल के पी लिया बस हो गया वो सोचते शंकर भगवान का प्रसाद है शंकर भगवान कुछ नहीं लेते <laughs> ऐसा करके अब महाराज ये क्वेश्चन है जो चराचर गुरु जो परमस जो है शांत विग्रह शंकर भगवान इसका साथ कैसे बैरी हुआ विद्वेश कैसे हुआ आत्मा रामम कथम दृष्टि जगतो दैवत महात्मा ये तो आत्मा राम है शंकर भगवान आत्मा राम है, है? कितन में है ना जार नामानंदे शिव बसोन ना जानी इत्यादि है ना कितन में हैं कपड़ा नहीं रहता कीर्तन करते करते है? नारद मुनि बजाए बिना ये कीर्तन में भी सुंदर है सुंदर शंकर भगवान कैसा अब ऐसे कैसे हो गया भले ये कहानी है ये कहानी सुनो ठीक से मैत्रुवाचो मैत्रु कह रहे हैं कि पूरा बहुत दिन पहले विश्व सृजाम सत्रे समेता परम ऋषय हो और तथा मरगणहा सर्वेशानुगा मनय मुनय अग्नय हो बहुत दिन पहले एक बड़ा युग का आयोजन हुआ पूर्व काल विश्व सृष्टा जो है विश्व सृष्टा जितना सारे देवगन है महर्षिगण शानुचर अनुसर के सहित मुनिगण, सारे ऋषि मुनियों का झुंड पूरा इस यज्ञों में शामिल हुआ था जितना सारे उग्नि है सारे आया वायु है सब जितना सारे वायु है वायु का सारे आया है उनचास वायु सब उसका प्रसंग आएगा मैत्र पूर्वकाल विश्व श्रेष्ठा विश्व श्रेष्ठागण का जो यज्ञ है उसमें आया था उसमें उसमें ब्रह्मा जी भी आए और शंकर जी भी आए और इसमें सब चल रहा था सभा और उसमें उस सभा में क्या हुआ दो दक्ष प्रजापति जो है उसका उसको ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति बना दिया प्रजापति का अध्यक्ष जितना सारे प्रजा है ना इस जगत का ये प्रजापतियों का अध्यक्ष प्रिंसिपल बना दिया तो उससे कोई कॉलेज का प्रिंसिपल कोई इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल हो जाए उसका तो पूरा ऊंचा पद है थोड़ा तो अभिमान आ गया इतना सारे सृष्टि का जितना सारे हैं ऐसे सृष्टि का जितना सारे प्रजा है उसका प्रजापति बना दिया इसमें उसका अंदर में अहंकार पैदा हो गया क्योंकि स्वाभाविक है जड़जगो तो है सिद्धो तो हुआ नहीं और जब ऐसा है तो इस स्वभा में आया तो देखा ब्रह्मा और शंकर छोड़कर बाकी सारे खड़ा होके सम्मान किया जितना सारे देवता है ऋषि मुनि जितना सारे हैं दख पुजापति को सारे सम्मान किया आओ आओ आओ आओ, आओ। बोले ऐसा सम्मान किया लेकिन पितामह ब्रह्मा वो खड़ा हुआ नहीं की दो तो, तो पिताजी है ब्रह्मा तो पिताजी है पिता हमारा विचार से लेकिन वो तो उसका पिताजी है दक्ष प्रजापति वो खड़ा हुआ नहीं शंकर भी खड़ा हुआ नहीं शंकर खड़ा हुआ नहीं लेकिन शंकर का तो शंकर तो शंकर तो महा परमहस न वैष्णव है, है तो उन्होंने खड़ा हुआ नहीं तत्व तो तो भी जो तो, जो जो ये सब विचार है शास्त्रों में जो लोग व्यवहार में कौन कौन आदमी हिस्सा ना ले ये जो लोग व्यवहार है ना कोई आए सम्मान किया स्वागत किया जो परमहस व्यक्ति है ऊंचा वो लोग का ये लोग व्यवहार में कोई उसका कोई ये नहीं लोग व्यवहार करे ना करे कोई आता जाता नहीं इसलिए एक श्लोक हम बताया था पहले ज्ञानिष्ठो विरोक्तो व मद भक्त व अनपेक्षक स्वलिंगानम आश्रमम स्तः चौरित अविधि दे आर ब्या एनी रूल्स ये परमश व्यक्ति जो है उसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें कैसे बांधोगे उसको वो तो लोकाचार का ऊपर है ऐसा हालत है शंकर भगवान का तो क्या लोकाचार करें किसको को दंडवत करे ऐसा करे वो तो ठाकुर जी का चिंतन हर वक्त करते हैं हर वक्त वगत जो ठाकुर जी का चिंतन कर रहे है उसका और किसी का तो दरकार है नहीं अगर ठाकुर जी का चिंतन हो रहा है ठाकुर जी का भावना तो उसमें कोई दोष नहीं लगता तो शंकर भगवान उठ के खड़ा हुए प्रज्ञावान जो व्यक्ति है गीता में देखो प्रज्ञावान का प्रज्ञावान कैसे बात करता है उसका चलन कैसा है बो, बोलते कैसे चाल बोल है प्रज्ञावान व्यक्ति उसका चाल बोल कैसा है अर्जुन ने पूछा उसका चाल बोल कैसा है उठना बैठना वो थोड़ा हमको बताओ हम सीखे तो भगवान श्री कृष्ण बताना शुरू कर दिया वैसे ही असंद्रिया तस्व प्रतिष्ठित वैसे ही असंद्रिया जिसका सारे इंद्रियों अपना बस में है और बस में किसका होता कोई जोगी गानी का जोगी गाने का तो हो सकता लेकिन थोड़े देर के लिए हो सकता लेकिन अल्टीमेटली उसका कोई भक्ति छोड़ के कोई रास्ता ही है ना जोगी गानी का भी कंट्रोल होता है इंद्रियों के ऊपर जय प्राप्त करते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता तोड़ भी टूट भी जाता है और फिर उल्टा रास्ता उल्टा हो जाता इसलिए भक्ति छोड़कर जो रास्ता है सो भी अंस्टेबल है इसमें कोई स्योरिटी नहीं इस बात का ब्रह्मा भी चर्चा किया ब्रह्मा भी अथ भे आरुध्य कृच्छे न परम पदम ततः पतती अध अनादृत जुस्मत अंग्रय ब्रह्मा जी ने बताया हे hey ठाकुर जी इतना कष्ट करके भजन करते करते करते करते इतना ऊपर गया भजन करते करते इतना ऊपर गया जाने के बाद भी आपका चरण का जो सेवा है वो चरण सेवा ठुकराया चरण सेवा को चरण सेवा पर ध्यान नहीं दिया ठाकुर जी का सेवा ध्यान नहीं इसलिए क्या हुआ ऊपर से फिर नीचे आना पड़ा कष्ट करके इतना ऊंचा गया फिर उसका बात पतन हो गया तो इसलिए जो है वैसे ही प्रतिष्ठित तो प्रज्ञावन व्यक्ति का और कोई लक्षण है उसमें यह विशेष है जो सर्वकथ ठाकुर जी का चिंतन में डूबे रहते हैं यही विशेष और जब ठाकुर जी का चिंतन में डूबे रहते हैं कोई भी सेंस ऑर्गन आपका परम विषय जो ठाकुर जी छोड़कर दूसरा कोई विषय में रमन करे दूसरा कोई बस दूसरा कोई जो जो कुछ भी विषय उसमें रमन करना चाहे क्या हर इंद्रियों जितना सारे इंद्रियां हैं अगर ठाकुर जी का चिंतन में सेवा में लगे रहे तो उसका हिम्मत ही नहीं कि दूसरा सेवा में दूसरा कुछ जड़ विषय में जाए तो ऐसा जो है शंकुर भगवान उठ के खड़ा नहीं भाई इस बात का बड़ा झगड़ा लग गया क्यों खड़ा नहीं भाई प्रजापोधी कहा इस बात का बड़ा गुस्सा यार क्यों खड़ा नहीं भाई खड़ा होनी चाहिए हम जब अंदर में आया इतना अभिमान है बोले ये देखो सब खड़ा हुआ ये पागल है बैठा हुआ है हम जो आया हम उसका ससुर लगता है ससुर है हम हमारा लड़की का साथ इसका शादी हुआ क्या हम पितरी बड़ावर नहीं पिता का बड़ावर खड़ा होनी नहीं चाहिए बुद्धि खराब हो गया इसका एं? हर वक्त सत्सान में रहता है कोई आचार निष्ठा नहीं है हम तो अपना लड़की को इसका साथ शादी नहीं देने वाला थे लेकिन ब्रह्मा जी ने बोला तुम्हारा बेटिया रानी को इसका साथ दे दो क्या करे जोर जबरस्ती ब्रह्मा जी बोला अर्थात पिताजी बोले दे दिया हमको इच्छा नहीं था कोई आचार नहीं है भ्रष्टाचार है भूत पेटो का साथ रहता है आचारो और आचारों और भस्म चीता कोई नाना धोना ना आचमन ना, ना, ना स्नान कुछ नहीं है है ना दुख प्रजापुति तो गाली दे रहे हैं लेकिन इसमें जो विचार है तत्व तो ज्ञानी जो बोलेगा यही सम्मान हो गया जो दुख गाली दे रहे है ना लेकिन उसका जवान पे सरस्वती सरस्वती प्रशंसा कर रहे है शंकर भगवान का तो गाली दे रहे लेकिन ये जो शंकर भगवान का प्रशंसा हो रहा है, बैत्रिक रहे व्यतिरिक विचार है ना अन्न ये जो परम वस्तु संसार में है ये वस्तु को ध्यान से सुनो ये बात को, वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत तो। ये संसार का जो चीजें हैं जिसका पीछे दुनिया का आदमी दौड़ते हैं ये चीजों को प्राप्ति करने चाहे पढ़ाई का डिग्री हासिल करो कोई बिजनेस का कोई टारगेट हासिल करो कुछ भी है इसमें आपको जिस प्रोसीज्यर पे जाना है ध्यान से सुनना जिस पद्धति पे आपको जाना है और ठीक तत्व ज्ञान जो प्राप्ति उसका जस्ट ऑपोजिट है समझा मेरा प्रत्य्वक और दो विचार है जिस रास्ते में जिस विचार पे जिस धारा के द्वारा जिस विचार के अनुसार इस जगत में आप चलते रहोगे एक एक चीज को प्राप्ति करोगे लेकिन जब जग लेकिन जब तत्व वस्तु को यही परम वस्तु को प्राप्ति करने जो है संसार से परे है परम वस्तु तब उसको जाना पड़ेगा उल्टा ऐसे संसार में ऐसे जाते हो ना और जब ये तत्वों में प्रतिष्ठित होना जाओ तब जस्ट ऑपोजिट, उल्टा रिवर्स आना पड़ेगा क्योंकि नेति नेती नेतियों ने यह ठीक नहीं ये ठीक नहीं ये उचित नहीं ये तो इसमें हमारा बंधन हो ऐसा करते करते उल्टा आओगे समझा मेरा बात समझ आई बात समझ में उल्टा आना पड़ता है। जड़ो संसार का जो वस्तु सीधा रास्ता में मिलता है और परम वस्तु जो है जो परमात्मा वस्तु जस्ट ऑपोजिट, रिवर्स प्रोसीज़र में आता है इसमें आपको विचार आता है मन में ये तो ठीक नहीं इसमें तो मेरा बंधन हो जाए तो इसको छोड़ दिया फिर करने करने गए ये तो छोड़ना पड़ेगा तो महाराज बोला था ऐसा करते करते तत्व वस्तु को विचार करते करते आपको क्या उल्टा आना पड़ेगा करके सारे समाज संसार को नेगेटिव कर दिया उसके बाद आत्म वस्तु है आत्म वस्तु के ऊपर ध्यान दिया उसके बाद अंतिम में आत्माराम मान गया आत्माराम बन गया आत्मनी रमत आत्माराम कितना माताजी है जिसका चरण धुली हमारा मापी गिरा हुआ आदमी मस्तक में ले तो उद्धार हो जाए ऐसा बड़ा बड़ा रमणी वृंदावन में इधर उधर भजन की चिंता सोच भी नहीं सकते वो देखने में बाहर में रमणी है माताजी है तुम बोलोगे ये माताजी है तुम्हारा सप्तनाश हो जाएगा परम पूजा श्रीधर गो सिंह महाराज का पास परम पूजा श्रीधर गो महाराज जिसका बारे में बहुपात कितना कुछ कहते थे उसका कीपा मिला था दो रमणी को माताजी को तो माताजी, जी कृष्णाम माता जी और एक माताजी, हमने देखा वृद्ध अवस्था में 100 साल उम्र हो ऐसा पड़ा हुआ है ऐसा तो ये वृंदावन में कई सब देखा वो बापरे कितना भजन करते पूरा रात भगवान का चिंतन करते के पूरा लीला को दर्शन करते हैं और जो दर्शन किए वो दर्शन को लिखे भी हैं उसका लेखा पढ़ के हम पागल हो गए बोले ईसा लिखा जैसे लगता है साक्षात सरस्वती के लिखा है ये हो ही नहीं सकता सरस्वती छोड़कर ये लिखा दुनिया का कोई विद्वान का हाथ में आ ही नहीं सकता लेकिन वो माताजी का हाथ में आया अब सोचो क्या बाहर अब माता पिताजी ये सब चिंता करते तो हो गया तो ये जो विचार है बड़ा गंभीर विचार परम केशवि महाराज का खानदान में गिरिजा माता सिद्धो बाबरी देखने में संसार में है गिरीजा माता जी कितना सेवा किया। को, को कितना सेवा किया पहले बोला था ना एक दिन आधा मिर्चा अमान्य किया ब्रह्मचर्य आपका दिखा हुआ और नहीं हुआ पूरा लेके फेंक दिया और रोना शुरू कर दिया तभी वो वो जो दिन है वो जो दिन है वही मा, माता जी का पूरा पूरा पूरा जिंदगी का पूरा मोड़ घुमा दिया उसी दिन वो जो धक्का लगा वो जिंदगी का मोड गया बोला ठीक है बेटा आज तो फेंक दिया मेरा कल ऐसा दिन आए मेरा हाथ पे खाना पड़ेगा ऐसा ही हुआ बड़ा बार महात्मा लो ऐसा आचरण होना चाहिए संत महात्मा क्या अंधा नहीं है जो आपको ठुकरा दिया खाएगा नहीं यह नहीं ये इसका अभिमान नहीं है इसमें विचार है सारे है कितना भजन किया कोई ब्रह्मचारी सन्यासी ऐसा भजन करे संभव नहीं गिरिजा माता आदि और भी में बोलता था और भी मठ में रहता रहती थी देवानंद गौरी बड़ा अद्भुत तो ये जो है देखो शंकर भगवान तो शंकर भगवान को बोले ये तो मेरा जमात है मेरा लड़की का साथ इसका शादी हुआ तो आप लोग विचार करो इसको खड़ा होना चाहिए था और खड़ा हुआ नहीं तो हमको अपमान किया बोल के बातों बातों में लड़ाई आ गई, इतना उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया कि मत पूछो उल्टा सीधा गाली ऐसा गाली दे देना शुरू कर दिया कि मत पूछो बोले क्या ऐसो में शिष्यताम प्राप्त हो जन्मे दुहितुर अग्र, अग्र, तो मेरा लड़की को ग्रहण किया तो मेरा लड़का का बराबर हुआ है ऐशो में शिष्यताम प्राप्तो हो तुम्हारा शिष्यों को बराबर गुरु है ना पिताजी गुरु होता है ना पिताजी गुरु होता है समाज संसार का नियम वेदों में है वेदों में है ना विचार पिता स्वर्ग पिता धर्म है ना तार पर उसका बाद आता है कभी जननी जन्म भविष्य स्वर्गादिगरीय तादि लेकिन सारे जो विचार है ये भी विचार है बाहर का विचार फाइनल विचार नहीं है फाइनल विचार नहीं है इसका अंदर ये इसका बाद जब गंभीर विचार में जाओगे तब तो पागल हो जाओ मोटा आदमी जो है मोटे माथा जो है जिसका बुद्धि जो बड़े हाथी का बुद्धि बोलते हस्ती है चाहे हमारा चैतन्य चरता में दे ऐसा ही बात होता है यदि अपराध उथे हाथी माता उपारे जब उपारे बा छिंडे जाए सुखी जाए पता बांग्ला में है अगर हाथी का मापिक बुद्धि आपका हो गया तो अपराध कर दिया तो आपका भक्ति लता पूरा खत्म हो जाए पूरा और दुर्जोधन को चेंज करने के लिए कितना कोशिश किया बोलो क्या नहीं बिदुर जी महाराज कोशिश किया फिर कृष्ण भगवान कोशिश किया एक दुर्जोधन को साक्षात कृष्ण लेकिन हुआ कुछ कुछ नहीं हुआ क्योंकि होने वाला नहीं है बुद्धि ऐसा बिगाड़ गया, कृष्ण स्वयं गया दूत बन के उसका समाधान करो लड़ाई झगड़ा वो ना हो जाए वही उसी में अच्छा है लेकिन सुना नहीं लेकिन अंतिम में जब टांगे तोड़ के फेंक दिया भीमसेन, तब क्या बात आ तब तो बताया सच्चा बात को है? जनाम धर्मम नौच में प्रवृत्ति जनाम अधर्मम नौचमे निवृत्ति तया ऋषि के सहृद स्थिति न था निस्वी तथा कर बात कौन बोला वही तो दुष्ट दुर्योधन ने बोला ना उसी का जवान से ही निकाला बोले ठाकुर जी मैं धर्म क्या बोलता है बड़ा भले भाती जानता हूं लेकिन मेरा रुचि नहीं है हर एक कैसा बात है मैं धर्म मैं जानता हूं धर्म धर्मो के बारे में मेरा जानकारी है लेकिन मेरा रुचि नहीं है अधर्म ये है क्या है नहीं है इसका बारे में जानकारी है मैं जानता हूं यह अधर्म है फिर भी मेरा निवृत्ति नहीं है अधर्म को ही अधर्म को ही हम अपनाना चाहता हूं का अधर्म ही अच्छा लगता है मेरा यह बात कौन बोला है जब टांगे तोड़ के पड़ा हुआ है तब बताए सच्चा बात हम धर्म जानता है खूब जानते धर्मों यह है लेकिन मेरा रुचि ऐसे मोटे बुद्धि वाले जो है उसका विचार बोड़ा मोटा है जैसे ये जो दक्ष है ये कोई अगर पूछे मारा का बुद्धि ऐसा खराब है बोले जो नाम है इसी नाम जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? दोखो। दोखो मतलब क्या है? अंग्रेजी में है ना है तो, माने आएगा। तो किस विषय में एफिशियंट बोले संसार विषय में एफिशियंट है संसारिक जो विषय है और बाल बच्चा पैदा करना संसार करना ये सब संसार का जो छोटा मोटा जब तुच्छ विषय है इसमें इस, इस विषय में बड़ा एफिशिएंट है बाकी जो तत्व ज्ञान है यह सब विषय में कुछ नहीं है इसीलिए इसका नाम दखो दिया गया देखो कितना पहले से दिया गया इसका नाम दखो क्योंकि जानकारी है दखो ये करेगा दखो तो उसको बुद्धि ऐसा खराब है वो शंकर भगवान जो साक्षात जो इतना बड़ा है ठाकुर जी इसको कितना कृपा किया की स्वयं भगवान शंकर जी को कितना कृपा किया की इसको कोई पता नहीं ऐशो में शिष्यता प्राप्तो जन्मे दुहित अग्रहित पानीम विप्राग्णि मुखता स्वावित्वाधुव जो भी है संक्षेप में हम बताए कि हमारा लड़की को गौन किए तो हमारे शिष्यतम प्राप्त किए और बार का मापिक लोचन है आंखें ऐसा गाली दिया गृहित्वा मृगो साबाक्षाक्षा बोल गृहित्व मृगो सावाक्षा पानिंग मर्कटलोचन मर्कट, मर्कट बांदोरों का मापे आंखें हैं ऐसा दिए पूरा शरीर ऐसा धूल से मलिन है और शमशान का जितना सारे धूला है वो चिता भस्म है ये सब है बोलो चिता भस्म कृतो स्नान तो नहीं मनाते स्नान मनाते और चिता भस्मों के द्वारा स्नान नहीं लिखा हुआ हमारा परम पूजा केशविह महाराज कभी कभी स्नान मनाते थे, थे। स्नान नहीं करते थे समय नहीं है परम पूजी केशविज स्नान नहीं मनाते थे, थे इतना पवित्र लेकिन शरीर में कोई नहीं कुछ नहीं है कभी कभी इच्छा हुआ तो स्नान हाँ पवित्र परम पवित्र शरीर चिता भस्म कृतो स्नान प्रेतो स्रस्त्र भूषण शिवापो देशो ही अशिव मत्तो मत्तो जनप्रिय भले ये तो शिव का नाम लिया लेकिन अशिव है शिव का मतलब मंगल शिव माने तो मंगल है ना लेकिन ये शिव का नाम लिया लेकिन अमंगल है अशिव अशिव हर भगत चीता भस्म का राख देके स्नान करता है और ये असूची है और स्नान कुछ नहीं करते आप भूत का साथ देते हैं जितना सारे मुर्दा का जो हड्डी है ये सब है सब लगा के रखे हैं और क्या कहे पोति ही प्रमोथ नाथानम तमो मात्रात्मकात्मक तमो मात्रात्मकात्म आत्मनम भूत प्रेत पितादी का साथ इसका संगम है और वगत चलते रहते हैं। ये जो विचार है इसमें गाली दिया बहुत सारे गाली उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया और इसके बाद निषिधम सदक्ष दक्षो गिरीत्रो विस्तृज सापम तस्माद विनिष्क्रमो विवृद्ध मनुर्जगाम कौर बनीजम निकेतन साप दे दिया भले ये जो है ये दक्षो ने साप दिया देवर गिरीश दैसा साफ दिया भले ये देवगणों के साथ ये जो है ये भाग नहीं मिलेगा इसको कभी और जो लोग ये शिव का अर्चन करें वो लोग पाखंडी बज जाएगा वो सस्त्रो विमुख हो जाएगा अयं तु देव जनो इंद्रोपेन्द्रादि भीर भव सहो भागम न लभत्याम देविर्देव गणाधमहा देवगणों में ये अधम है इसको कोई देवता लोगों में जो भाग रहता है ओम स्वाहा ओम स्वा जोगो में भाग शिव का कोई भाग नहीं रहेगा ऐसा गाली दिया सांप दिया और बोल के जो लोग ये शंकर का भजन करे वो पखंडी बन जाएगा शस्तामुख हो जाएगा पखंडी बन जाए ऐसा गाली दिया बोलाप पहले बोला ये ये सांप पहले दुखो बोला दूसरा जो सांप हम बोला वो तो भिगु ऋषि दूसरा साप फिगु हमने तो एक साथ बोल दिया जो भी है ऐसा करते करते गाली गलाज बड़ा हंगामा हो गया लेकिन शंकर भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया परमंश है ना शंकर भगवान जी कोई उत्तर नहीं दिया बोले चलो ठीक है काली दिया सीधा उठ के उठ के क्या हुआ धीरे धीरे चला गया जब शंकर भगवान उठ के चला गया और वापस में लड़ाई चलते रहे तो शंकर सोचे बिमोना यो बिमोना हो गया क्या हो रहा है सब कहा ठाकुर जी का चिंतन है क्या उल्टा सीधा हो रहा है हमको प्रपंच में नहीं पड़ना है बोले शंकर जी उठ के चले गए इतने में नंदिया जो है नंदिया तो बोलते रह जब सांप दिया तो नंदिया भी गाली दिया हैं ब्राह्मणों को बूढ़ा गाली दिया देखे जब गाली दिया साफा साफी हो गया बोला अभिघुमि भी गाली दिया बोले भव भवोव्रत धरा जे चे चानो समानु व्रता पाषण निनस्ते भवंतु परिपंथ नहा सस्त्रो विचार से वो लोग घूम जाएगा सस् शास्त्रो का विचार नहीं रहेगा इसका अंदर में भव व्रतो शंकर व्रतो शंकर का अर्चन करे शंकर व्रतो को धारण करे नष्ट शौचा मुड़ो धीओ जटा भस्मास्त्र धाड़िना विषंतु शिव दक्षिण शिव दीक्षायम जत्रो दैवम सुरासवम जहा जहां ये ये जो है जे ये जो शस्त्रास्त्र विमुख हो जाए और ये सब दुष्ट आदमी जो असुर लोग है राक्षस है ये लोग ही शंकर का पूजन करने के लिए जाए शिव दीक्षा में यहां लिखा हुआ है विशंत शिव दीक्षा वो लोग शिव शिव दीक्षा में जाए जो लोग पखंडी हुआ पखंडी बन जाए वो ही जाएगा वो उसका और उसमें दारू रहेगा चरस भांग रहेगा वो सब रहेगा वो लोग ऐसा करें ऐसा अगर विचार करें तो परमांशु जो शंकर भगवान है शंकर भगवान का ऐसा प्रभाव है तमाम शास्त्रों वेद वेदांतों उपनिषद कहां जाओगे तमाम शास्त्रों का विचार करके देखो शंकर भगवान का जो पोजीशन है अनोखा शंकर भगवान का कीपा के द्वारा लाखों लाखों आदमी का मंगल हो गया लाखों लाखों आदमी का ये शंकर भगवान और नारद जी दोनों भक्ति जी भक्ति राज्य का दो आचार्य है जहां भी कोई शास्त्र पढ़ो जहां भी कोई स्तोत्र पढ़ो स्तोत्र पढ़ोगे ना स्तोत्र पाठ करते हो ना कभी अस्तोत्र पाठ में देखोगे शिववाचो शिव ना शिव शिव कह रहे कभी नारद वाचो कोई भी स्त्रोत्र पाठ आदि करते करने जाओ तो उसमें देखा देखोगे शिव है आ तो नारद जी हैं हर वक्त इस गुरु सहस्र नाम आदि कौन शंकर भगवान का कितना सुंदर अब उसको गाली दिया इसका बाद जो है ये भी नंदिया भी गाली दी बड़ा नंदिया गाली दिया बहुत सारे ब्राह्मण जो है सर्वभक्खा दिजो वृत् धितो विद्वा तपव्रता ये लोग जो है सर्वभोक्ष भ्रष्टाचार हो जाएगा ब्राह्मण लोग संतुष्टि <coughs> ये सकल बंग ब्राह्मण जो है सर्वभोक्ष माछली मांगस सब खाएगा ब्राह्मण लोग और वृत्ति निमित्त अर्थात देहादि पोषण का निमित्त विद्या तपस्या व्रतोधारी होगा है अपना शरीर संसार को चलाने के लिए वो लोग जजमानी आदि करके अपना सहजा उसका कुछ नहीं होगा ऐसा करके सांप दिया धन जन हो विचरण करे उसमें कोई उसका कुछ नहीं होगा ऐसा करके नंदिया अभिशाप दिया तो ब्राह्मण लोगों का ऊपर अभिशाप आ गया और इसमें एक बात है जो ब्राह्मण लोग भगवान श्री का भजन करते हैं अर्थात विष्णु तत्व का भजन करते हैं इसका उपर ये सांप का कोई असर नहीं पड़ेगा ये सिद्धांत जानकर ब्राह्मण बोला है तो स्वाभाविक शास्त्रों में तो यही विचार है शास्त्रों में तो यही विचार है तो उसमें अभिशाप दिया तो कुछ क्या हुआ बोलो शास्त्रों में सप्तम स्कंध में आएगा विप्रात दिशरो गुण युता अरविंद नाभ पदार्द विमुखात् सपचम ये विचार है विप्रात वो विप्रो जो है ब्राह्मण जो है जो कृष्ण भक्ति नहीं है विष्णु भक्ति नहीं है और लेकिन बाड़ा बारह गुण सरलता समो दमो तो सब सरदा सारे बाड़ो गुण रहने रहनी चाहिए बाढ़ गुण से युक्त होने का बावजूद स्टिल उसका कुछ मंगल नहीं होगा क्यों अगर विष्णु भक्ति शून्य है विष्णु तत्व तो तो परोतत्व तो जो है तत्वो से विमुख है तो ब्राह्मण का कोई वैल्यू नहीं है विप्रात विप्रात दिशा गुण जोता अरविंद नाव पदार्द विमुखा सपचम उससे अच्छा तो सपच है जिसका देती किए ओहो वतो सपच ओ सपच तो गड़ियान जज्जुहाग्रे बर्तनाभ्याम अभी बताया ना जिसका जवान पे हरिनाम नित्य कर रहा है चाहे वो नीचा कुल का हो कोई असुविधा नहीं है ठाकुर जी का कि मिल जाए बोला ना स्लोक अभी थोड़ा देर पहले ऐसा करके साफा साफी हो गया और शंकर भगवान किसी को कुछ बोले नहीं चुपचाप चाप उठ के अपना भजन में चले गए बोले चलो झामेला आ इधर नंदिया का साथ लपड़ा हो गया लड़ाई इसके बाद नंदिया वापस गए कुटिया में उधर जहां हैं वहां वापस गए इतने में कई दिन बीत गए अब कोई संबंध नहीं जामात को अगर खामा खा ससुर जी गाला गल दे गालिया दे उतना अपमान कर तो को जामात जाएगा का चाहे जाएगा ना और क्या करे गाली दिया अब ये जो ये जो दक्ष प्रजापति हैं दक्ष प्रजापति एक बड़ा बड़ा बृहद बोले वाजपेय न एक ज्ञो का आज आयोजन किया वाजपेयी इष्टा स वाजपेयी न ब्रह्म निष्ठान अभिभु छहस्पति नाम समा रेवे क्रतुम क्रतु मतलब योग क्रतुम उत्तम बृहस्पति सब नाम का एक यज्ञो शुरू किया कौन दक्ष प्रजापति दिखाने के लिए देखो हम कितना पावर है दक्ष प्रजापति है ना बहुत पावरफुल सारे प्रजागणों का अध्यक्ष प्रिंसिपल है तो बोले हम भी दिखा देंगे बड़ा योग्य आयोजन किया बृहस्पति सब उसमें सारे देवता लोग बुलाए सारे लेकिन शंकर भगवान को नौता नहीं दिया अरे इसको नौता नहीं दिया नौता नहीं दिया सारे देवता लोग जितना ऋषि मुनि सब निमंत्रित के आए हैं लेकिन शंकर भगवान का पास तो नौ शंकर भगवान को नौता नहीं दिया शंकर भगवान चुपचाप बैठे हैं नोता दिया दिया नहीं दिया नहीं दिया अपमान किया किया सन्मान वैष्णव लोग का कुछ आता है, आता नहीं कुछ भी करो इस बार अभी ऐसा हुआ देवी श्रोती स्त्री आती है दिखाया शोती देवी इच्छा करके सब लीला की सोती देवी ने कहना शुरू कर दी सामने ये हमारा पिताजी ने बड़ा जग्गो का आयोजन किया देखो कितना सारे देवता लोग जा रहे हैं सर तो हम भी चले हम लोग भी चलना चाहिए तो शंकर ने देखो तो चलना तो चाहिए लेकिन जाए कैसे तो गाली तो दिया उस और जहाँ विदेश है देवी वहाँ नहीं जानी चाहिए वहाँ जाए भी जाए तो मंगल नहीं होता बोले है। नहीं पिताजी का घर गुरुजी का घर दोस्तों का घर बिना बुलाए जा सकता है शंकर जी बोला तो नोता तो दिया नहीं नोता दिया तो नहीं तो बोले नोता दिया तो नहीं दिया तो क्या है सब तो पिताजी का घर है पिताजी का घर में गुरु का घर में दोस्तों का घर में जिगड़ी दोस्त जो है बिना बुलाए जा सकता है शंकर को हा आपने देवी ठीक बोला लेकिन जहां विशेष करके विदेश है वहां जानी नहीं चाहिए जाना नहीं चाहिए कैसे जाए तो ये बात जो है जो जुक्ति है जो सिद्धांत तो है देवी जी को देवी जी का समझ में नहीं आई देवी जी को समझ में नहीं आई देवी जी ने तर्क शुरू कर दिया हा जाए तो क्या सुविधा हुआ तुम्हारा जैसा इतना ही क्या है उसमें क्या हो हम थोड़ा जाएं वो कितना हमारा बहन लोग सब आएगी बहन लोग आए उसके उसका जो बहन लोगों का जो सामी है सब आए सब एक साथ रिश्तेदार है रिश्तेदारी में सब जान पहचान है कितना सुंदर प्रेम होगा ऐसे तो दर्शन नहीं होता तो जोर जबरस्ती की देवी संकर ने शंकर भगवान ने जब इतना बार बार कहना शुरू कर दी शंकर भगवान ने एक बात बोल के चुप हो गया भाई देवी हमारा बात को टालकर अब अगर जाने का कोशिश करो तब तो मंगल होने वाला नहीं बस इतना बोल के चुप हुआ आप कुछ नहीं बोला हा हू ना टू कुछ नहीं मैं इतना बोल दिया और कुछ नहीं बताया कि जाओ नहीं ना जा, या कुछ नहीं बल हमारा बात को टालकर कर अगर जाने कोशिश करो उसमें मंगल नहीं होने वाला बस इतना ही बोल दिया बहुत चुप हो गया अपना भजन में लग गए देवी भी देवी मैया का बड़ा गुस्सा आ गई क्या हमको परमिशन नहीं दे रहा है कभी घर का बाहर कभी घर का अंदर आए और शंकर का उदय ऐसा करके दिखना शुरू जैसे कि आंखों का तेज का दारा शंकर को भस्म कर दे ऐसा देखना शुरू करके फिर बाहर जाए फिर गुस्से में आकर फिर अंदर आए फिर बाहर जाए ऐसा शुरू कर दिया चंचल एकदम अवस्था बाद में एक धक्का लगा कर सीधा चलना शुरू कर दिया तो जब चलना शुरू कर दे कोई बात माने ही नहीं मानी नहीं बात तो शंकर भगवान ने नंदिया का इशारा किया तेरा मान जाइए मैया जा रही है जा पीछे जा शंकर भगवान ने इशारा कर दी जा मैया पैदल जा रही है उठा ले अपना तो ये जो है आपका जाके नंदिया ने मैया को बोले मैया ऊपर बैठ जाओ नीचे की जाए कोई इतना बड़ा सभा में जा रहे है कोई उचित नहीं बैठो फिर सब लेके देवी माया उधर गई और जाने के बाद जो बोला सोई हुआ शंकर भगवान जो बोला सोई हुआ वहां जाके देखे हाय राम शंकर का जो जोग का जो आयोजन है उसमें शंकर का कोई भाग नहीं है जोगों में शंकर भगवान को अपमान किया कोई जोगों का कोई शंकर भगवान का कोई भाग नहीं है और देखते ही और यज्ञ स्थल में गया तो देखा बड़ा भारी योग्य हो रहा है बड़ा वो सारे ऋषि मुनि लेकिन जब देवी मैया ने प्रवेश की योग्य स्थल होकर अंदर महल में जाए तो किसी ने एक बात पूछा ही नहीं देवी मल क्यों सी बात है कोई तू बातें नहीं करता क्यों वही जो दक्ष प्रजापति दख प्रजापति काली दिया उसका साथ संबंध नहीं है तो दख प्रजापति का साथ कोई संबंध नहीं है इसलिए तमाम जो बाकी व्यक्ति है वो लोग बोला इसका साथ संबंध है हम बात करने जाए तो कुछ उल्टा हो सकता क्या है भाई लपड़ा में पड़े और ठीक है बात नहीं किया देवी मैया अंदर गई अंदर में जाकर एकमात्र माँ और बहन सब है मां तो मैया तो प्यार की है गले लगे लेकिन बाकी सब जो है जो अवस्था देखकर बड़ा बारी दुखी भाई होने का बात क्या की इतना अपमान इतना अपमान सहन नहीं हुआ हमारा पति देवता परमंस श्रेष्ठ है शंकर साक्षात शंकर भगवान है जिसका नाम शिव जी महाराज उसका इतना अपमान मेरा स्वामी जिसका नाम सुबह सुबह में उठकर शिव शिव बोल के बोलो तो पूरा मंगल हो जाता है इसी को अपमान कर रहे हमारा पिताजी हम इसका परिचय मिटा देंगे परिचय हम नहीं देखेंगे हम हाँ, हाँ, हाँ, मरमिट जाए तो इसका जो संबंध का जो गंध है जो जगतवासी बोले जे ये प्रजापति का कन्या है आज शंकर भगवान भी बीच बीच में कहते हैं हे दक्षायनी मजा करके बोलते हैं देवी दक्षायनी दक्खो का नाम लेके बोलते तो हम ये नाम को नाम और निशाना को मिटा देंगे हम नजर नहीं रखेंगे चलो बोल के क्या की अंतिम में जाके अपना घुंगरट को घूंगट को ऐसा तक टंगा टाँग के बैठ गया पहले तो दो चार बातें बोले वो सब बातें बड़ा तगड़ा बात है वो सुनने का लायक है भले विद्या तपोवित्तो बपूर्व यो कुलई सतानी शरभीर असत्यमय तरई तो स्मृत हतायम वृतमान दुर्ध स्तान प्रसन्ती ही धाम भूय शाम आपका मापिक जैसे अहंकारी आदमी है अभिमानी आदमी है ये लोग इतना बड़ा जो वैष्णव है इतना बड़ा जो साधु है शंकर इसका जो इतना तेज है यहां तक भी ब्रह्मा जी भी शंकर को डरते हैं ब्रह्मा जी है ना सृष्टिकर्ता वो भी शंकर भगवान को डरते हैं बाप रि शंकर ऐसा पावर है ये शंकर का जो तेज है वजन है ये आपका मापी अंधा आदमी देख नहीं सकता अब उसको अपमान किए भले देखो पिता नहीं बोला पिता बोल के शब्द नहीं बोला आपका मापिक जो अभिमानी व्यक्ति है अभिमान के द्वारा पुष्ट है वो लोगों का लिए ऐसा ही नियम है विद्या विद्या आपका बहुत विद्या है तपस्या तो भी आपने किए हैं हम जानते हैं विद्या तपो वित्तो धन दौलत और सुंदर बपू ये बद्ध जीवो के लिए अहंकार का खजाना है जैसे कुंती देवी का बात हम बताई बताए थे ना पहले कुंती देवी का बात नहीं बताए जन्म ईसुतो श्री भी रे धोमान मदह पुमान नहीं वो बताया नहीं था जन्म ओसुतो श्री हैं, ये जो बद्ध जीव है इसका लिए खतरनाथ है खतरनाथ है और जो मुक्त पुल है उसका लिए तो संपत्ति है सबका लिए एक बात नहीं बद्ध जीवों के लिए इस सब बड़ा भड़ी पतन का पूरा रास्ता खुल जाता है बड़ा जन्म ईश्वर जो सो तो श्रीवी रे दो मान अभिमान के द्वारा स्फित हो जाए मोटा हो जाए ऐसा जो है इस अवस्था इसमें पतन ही पतन और कुछ नहीं होगा तो देवी मैया ने भी ये कह दी कि विद्वा तपो बित्तो बपुर वयो कुलोई स्वताम गुनोई साधु संतो के लिए तो यह भूषण आभूषण है सतम गुनोई शर्वीर असत में इतो इतोर मतलब जस्ट अपोजिट जो है जो लोग सत नहीं असत ये लोग के लिए बड़ा बहुत डेंजरस है रूप है रूप है तो तुम्हारा क्या है रूप है वो रूप तो दो दिन बाद जाएगा कौन सी रूप दिखने के लिए बैठे हो जो रूप दिखने के लिए बेचैन वो रूप तो दो दिन के बाद जाएगा मरमिट जाएगा शमशान में क्या रहेगा बोल कुछ तो नहीं रहेगा शमशान का घूले में भक्ति मनो ठाकुर कीर्तन क्रिया करो है की शे ए देहो पोरिया कुकुर कु भक्को ये शरीर है ये हम ये श्लोक का काल चर्चा करेंगे जे शाम जे शाम शो दयाद अनंत सर्वात्म नीखम ये श्लोक का चर्चा बड़ा अद्भुत इसका विचार सुनोगे तो पागल हो जाओ सुंदर भिषा मतलब तो फिर विद्या तपो वित्तो विद्या है आपका पास फिर तप है वित्तो है सुंदर बफू है उम्र भी कम है सब ठीक है लेकिन ये सब सतान गुना ही साधु के लिए भूषण है आभूषण है लेकिन जो आपका मापी अभिमानी आदमी है इनके लिए तो ये फांसी का पंदा बन जाए बन गया ना ये लोगों का लिए धन दौलत देखने में सुंदर है बोपू है विधवा है सब कुछ है ये जो है आपका फांसी का फंदा बन जाए देखो ना क्या होता है फिर फिर उसका बाद ये ये जो बात है ये शंकर भगवान ने बताया देवी मैया ने बताया जे आपका माँ की जो ये जो ये जो बात भगवान वाचो हो शंकर भगवान ने हमने बातों बातों में बोल दिया देवी मैया ने ये शंकर भगवान ने बताया जे विद्या तपो बित्तो वपुर वयो कुलतांगुन ए ऐसा बताया इसके बाद देवी मैया ने जाके बोले धीरे धीरे क्या की अपना घूंघट लगाकर इधर सुंदर है ये संकल्प देवी में यह क्या बात बात में है जो इधर बताया जो ज्याक्षरम नामो गिरे रित नैनाम सकृत प्रसंग्याद अघमास सुहंती तत् पवित्र की तमलंग शासनम आर भवान दृष्टि शिवम शिवे ये जो शिव बोल के जो दो शब्द है जो किसी का जबान पे आए तो सकृत उसका मंगल हो जाता है पवित्र कीर्ति जिसका अनुशासन किसी का हिम्मत नहीं लंघन करे ऐसा सिर्फ का अपमान हुआ इधर बोल के क्या की बोले दोषानो जो दोषान परेशान ही गुणेशु साधव गृणंती केचित न भवा दृश्य दिया दोषाणो जितना सारे दोषानु परेशानी गुणेशु साधव गृहंती केचित न भवादृश दिज फलगुण बहुली करीष्णव महत्तमस्तेषु अविद भवानघम भले आपका जो व्यक्ति है वो गुणों में दोष आरोप करता है इस जगत में तीन किस्म का जो व्यक्ति रहता है एक है दोष को दोष बोलता है गुण को गुण बोलता है दोष को दोष और गुण को गुण और एक किस्म का है जो गुणों को देखता है दोष को नहीं देखता यह परमांशु व्यक्ति है दोष को नहीं देखता गुण को देखता और एक व्यक्ति है जो गुणों को नहीं देखते सिर्फ दोष को देखता सिर्फ दोष ऐसा ही आप जैसा आदमी है दोषान परेशान ही गुणेशु साधव गृहंती केचित न भवृश दिज गुणांशो फलगुण बहुलिक कृष्णवो महात्तमास्तेशु अविद्व भवानगम आपका माफी जो व्यक्ति है शंकर गुण का खजाना है इस गुण का अंदर में भी आप इतना दोष दर्शन किया चलो हम एक ऐसा करें ये शरीर छोड़ देंगे आपका साथ आपका जो नाम लेकर पुकारते हैं शंकर भगवान शंकर जी स्वामी नाम को मिटा देंगे ऐसा करके क्या की कर्णो पिधा नर्यात जदकल ईशे है धर्मा बितरिया श्रीनिविर निभि असमाने छिन्द्यात प्रसती मसथाम प्रभुश्चित जीवभा मसूनोपी तत्व विसृजित सौधर्म देवी मैया ने ये बताई ये सिद्धांतों का बात है जो गुरु वैष्णव का विदेश करता है वो विद्वेशी का जीवभा जो है वो खींच के काट देना चाहिए काट देनी चाहिए अगर कुछ नहीं बोल पाए तो उधर से चले जाना चाहिए कान पकड़ के का ऐसा उसका निंदा सुननी नहीं चाहिए कर्ण पिधा निर्या और उसका जवान स्तमन कर दे शक्ति है सामर्थ्य है तो उसका जवान को स्तम्भन कर दो बंद कर दो ऐसा है यही है वास्तविक धर्म ये अगर नहीं कर सके तो उसका अंदर में क्या होगा पतन हो जाएगा जो गुरु वैष्णव का निंदा सुनते रहते हैं कुछ विचार नहीं करते उसका अदब हो जाता है गुरु वैष्णव का जो निंदन है निंदन सुनते रहो तो आपका साथ साथ पतन हो जाएगा इस बारे में कल चर्चा करें जो गुरु वैष्णव गुरु वैष्णव का निंदा में जवाब देना ही भक्ति है इसका बारे में काल पुपात का सब चर्चा करें तो इसमें देवी मैया बैठ के योगासन में बैठी और बैठ के सारा शरीर में जो अग्नि है उसको इकट्ठा की और मूलाधा चक्र से धीरे धीरे आना तो चक्र इधर करते करते तो उठा के जो ये जो ब्रह्म ब्रह्म चक्र है इधर उग्नि प्रज्वलित हो गए और देवी मैया जलना शुरू कर दी जल के उस जगह जल के पूरा शरीर जल के हा ऐसा हुआ इसके बाद जो है इसका खबर चला गया कहा शंकर भगवान का उधर चला गया ये देवी मैया का सोरी छूट गई ऐसा खबर गया जाने का बार भूतनाथ जो है भूतनाथ का इतना क्रोध हुआ इतना क्रोध तो क्या कि अपना जटा को उखाड़ कर एकदम जमीन में फेंक दिया फेंकने बाद उसका बाद वीरभद्रो नाम का एक बड़ा उठा एकदम इतना इतना था और बोले उसको आदेश की जा दुख जोगों को नाश करने जा तो वो जागो को नाश करने के लिए सारा जित प्रेत है सबको लेकर दौड़ते हुए उधर पहुंचा और जब पहुंचने का समय जो है दूर से बड़ा भारी इतना धूली आसमान में इतना धूली क्यों है झंझावत नहीं है कुछ नहीं है इतना धूली भृगु आदि ऋषि सोचते रह गए अंतम में देखा राम राम एक ही आया एकदम सब एकदम लड़ाई और जो है ऐसा लड़ाई हुआ कि तमाम जगो का नाश करा दिया पूरा भूत प्रेत लेकर ये जो हमारा वीरभद्र जी सारे नाश किए उसके बाद जो है भृगु जी महाराज अपना मंत्रों के द्वारा अग्नि में आहुति दी उसमें देवता का बहुत सारे देवता जो हैं वो देवता प्रकट हुए और देवता प्रकट होके सब इस दोनों का साथ लड़ाई हुआ जगो में बहुत सारे अस्त्रो पकड़े हुए बहुत सारे देवता लोगों को प्रकट कर दिए उस समय ये दोनों का साथ बड़ा लड़ाई हुआ होने के बाद दक्ष प्रजापति का जो मुंडा है उसको काट के आग में फेंक दिया ऐसा करके क्योंकि पहले से साफ था नंदिया का दक्ष जो है वो बस्तो मुखो अर्थात छाक का मुंड हो जाए इसका अभिशाप था इस सच्चा हो गया इसके बाद ये लड़ाई होने का बाद जो सारे जगो जो है वो मिसमार्ट हो गया खत्म हो गया इसके बाद क्या हुआ शंकर भगवान जो है शंकर भगवान बहुत सारे कहानी हैं सब भगवत में नहीं है देवी मैया का जो शरीर है आधा जो जला हुआ उसको लेकर एकदम चलते चलते चाड़ ओर और भगवान ने सोचे कि जब तक देवी का शरीर इधर रहे तो ये शांति नहीं है तो चक्र दे देवी का शरीर काटते काटते भारत भूमि में अलग अलग जाएगा इसका टुकड़ा टुकड़ा होके पड़ा तो इक्कावन पीठ हुआ अब प्रश्न आता है कि देवी मैया जो ऐसा है देवी मैया का ऐसा हालत कैसे भाई देवी मैया की बद्ध जीव है देवी मैया को जो ऐसा हालत है इसका पीछे भी पुराण में एक कारण है वो क्या कारण है भले कारण ऐसा है रामचंद्रो जब वनवास में थे बनवास में थे ना जब बनवास बनवास उस समय देवी मैया ने किसी को बिना बताए इच्छा करके सीता देवी का सीता देवी का हरण सीता देवी का हरण का बाद बाद में आए सीता देवी का रूप पकड़कर राम जी का सामने गए जाने का बाद राम जी को परीक्षा करने के लिए तो राम जी दूर से ही समझ गया कहो मैया कैसे आने आना पड़ा समझ गया सीता का रूप बना लेकिन है तो राम जी राम जी पूरा बोले मैया कैसे आना पड़ा बोलो तो देवी शर्म में आ गए बोले बहुत लज्जित हो ये बात शंकर भगवान को पता चला शंकर भगवान को पता चला कि सावित्री है फिर भी ऐसा क्यों किया दिमाग खराब हो गया तब से दाख्या ये जो ए जो देवी मैया को इधर बैठाया नहीं गोदी पे हम जो विभूषित तो बाम, बाम भूजम बोलते जो स्त्रोत्रों में कहते हैं ना तब से देवी मैया को इधर बाम भाग में बैठा है कभी तक तो ये शरीर छूटना ही है कि जो पाप हुआ अपराध हुआ ये सॉरी छूटा है इसी बहाना को लेकर इसके बाद फिर हिमालय का गोदी में फिर आविर्भाव हुआ हिमालय हिमालय कन्या हिमालय कन्या ओके आविर्भाव हुआ उसका प्रसंग आता है बाद में लेकिन ये शंकर भगवान का पास देवता लोक ब्रह्मा आदि सब प्रार्थना करने के लिए पहुंचे कि आप किफा करके क्षमा कर दो जो हुआ तो सो हुआ अब क्षमा कर दो शंकर भगवान ने बोले देखो हमारा क्षमा करने के कोई आम दोस का हम दोष नहीं पकड़ते हम किसी का दोष नहीं देखते लेकिन ये जो शास्त्री दिया दख को ये ये प्रभु जो जगत का ये नियम है अगर शास्त्री ना दिया जाए तो इसका कोई शिक्षा नहीं होगा इसीलिए हमने इसको शिक्षा देने के लिए ही ये शास्त्री दिया शिक्षा देने के लिए शास्त्री दिया वास्तव में हम किसी कही तो बच्चा है इसका क्या दोष देखे दोष देखते नहीं देवता लोग प्रार्थना की देवता लोग प्रार्थना करने का बाद शंकर भगवान ने आशीर्वाद की और चलो जिसका जो नुकसान हुआ भिगू का नुकसान हुआ फिर दूसरे जो भगव है उसका नुकसान हुआ बहुत सारे सब नुकसान हुआ एक एक एक अंग प्रत्यंग जो है वो विनष्ट हो गया आ, दखो का जो तो वो तो वो गर्दन ये जो गला काट के आग में दे दिया तो शंकर भगवान कीपा कर दिया उसके बाद क्या हुआ किसी छाग का मुंड लाके दखो का जो धर है शरीर जो है उसमें लगा दिया गया उसके बाद उसका छागमुख हो गया छागमुख छागमुग होने के बाद दक्ष प्रजापति स्तुति शुरू किया ऐसा करके शंकर भगवान को शंकर भगवान का स्तुति शुरू कर दिया कौन दक्ष प्रजापति छागमुंड हो गया और भिगु आदि ये चूल फूल सब खींचा किसी का आंखे उखर गया बहुत सारे दांत दांत किसी का पूरा बत्तीस दांत जो है बत्तीस पांडी सारे ऐसा लड़ाई हुआ उसमें ऐसा हुआ तो सब आशीर्वाद के द्वारा सारे शंकर भगवान का इस जग्गो का पुनः प्रतिष्ठा हुआ और उसमें शंकर भगवान का भाग आया और उसके बाद ये जो प्रसंग आता है कि प्रजापति दक्ष इन्होंने ने शंकर भगवान का स्तप किया शंकर भगवान का स्तप किया लेकिन लेकिन शास्त्रोकारों ने विचार करके बताया तो स्तप तो किया लेकिन अंदर में ऐसा अंदर में ऐसा एक ऐसा एक जगह था जहां शंकर भगवान के लिए थोड़ा बहुत मैंने बाहर में सूती किया लेकिन अंतर में थोड़ा बहुत काला था थोड़ा बहुत इसीलिए उसको आगे चल के प्रोचेत दुख, दुखों का नाम पे फिर आविर्भाव लेना पड़ा शरीर को छोड़ दिया था ये शरीर छोड़कर फिर प्रचेतस दुखों का नाम लेकर इसका आविर्भाव हुआ था प्रचेतो और ये अपराध करने का जो जो इसका जो स्वभाव है ये उस समय में नारद जी को भी अभिशाप दिया प्रचेत बन के जो आया प्रचेता जिनका लड़का प्रचेता <coughs> ये प्रचेतो जो, जो है ये तो ख, ये तो स्तुति किया इधर लेकिन वो जन्म लेना पड़ा फिर क्यों भले स्तुति तो किया था लेकिन हृदय में थोड़ा बहुत काला दाग था शंकर का लिए थोड़ा इसलिए फिर जन्म लेना पड़ा उस समय भी नारद जी को अभिशाप दिया था तुम मेरा सारे संतान को निवृत्ति मार में भेज देते हो अभिशाप दिया तुम एक जगह तीन दिन नहीं रह सकोगे अभिशाप दिया किस नारद जी को नारद जी को ऐसा अभिशाप दिया कि तीन दिन का अधिक किसी एक जगह पे रह नहीं सकेगा इसलिए नारद जी घूमते रहते हैं ऐसा करके जोगो समापन हुआ पहले उसके बाद देवता लोग भी बड़ा भारी स्तुति की स्तुति करने का बाद जो है इसका बाद रहता है उसी ये मनु का जो वंशधर है उसी में आगे चलकर यहां जो मनु का पुत्र अभी तो लड़की का बारे में बताया किसको कौन कौन लड़की को किसका शादी दिया सब प्रसंग आया आया पहला लड़की को दूसरा लड़की को तीसरा लड़की किसका शादी किस कराया इसका सब प्रसंग है उसका खानदान का विषय में थोड़ा बहुत चर्चा हुआ उसका बाद प्रिय उत्तानपादो उत्तान रू, पाद वासुदेव बचन वासुदेव कलहा वासुदेवस्व कला रक्षा जगत <coughs> मनु और सतुरी जो है मनु और दो पुत्र का जन्म हुआ वासुदेव अंश में अवतीर्ण हुआ जगत का पालन जगत का पालन पोषण के लिए आविर्भाव हुआ ये विष्णु का अंश था वासुदेव अंश अवतीर्ण हुआ था जगत पालन के लिए और ये जो प्रिय का बात पांचवा स्क में आएगा और उत, ये जो उत्तान पाद का प्रसंग अभी है जाये उत्तान पाद सुनीति सुरुचि स्तो सुरुचि प्रेयसी पतुर ने तरा जत सु उत्तान पाद का दो पत्नी एक है सुनीति और सुरुचि सुरुचि प्रेयसी माने दो पत्नी तो है ही है लेकिन दो पत्नी में ये जो छोटा पत्नी है उसका ऊपर इसका बड़ा आभारी प्रतीजा ये उचित नहीं है समान दूरदर्शन होना चाहिए ये एक ही स्वामी का दो पत्नी है समदर्शन लेकिन राजा का बुद्धि ऐसा कि छोटा जो सुरुचि सुरुचि जो है प्रेयसी पत्तुर ने तुरा यो आ ये जो है ध्रुवो किसका लड़का है सुनीति पादस्व सुनि सुरुचित उत, है सुरुचि भले जाये उत्तनपादस्व सुनि सुरुचिस्त। उत्तन ही सुरुचिस्तो तयो तयो, तयो माने ता मैंने दोनों में एक तो है सुनीति बताया अब है सुरुचि सुरुचि जो है वो पोति देवता का बड़ा न, बड़ा अच्छा नजर में और बाकी जो जिसका लड़का है ये जो सुनीति का लड़का ध्रुव महाराज इसका ऊपर इसका कोई नजर ही नहीं है बिल्कुल नहीं देखते नजर नहीं देते ये जो अपना पत्नी है इसका ऊपर कोई नजर ही नहीं है एक दफे एक सुरुचे पुत्रम अंकम आरपो लालयन उत्तमम नारूर रुक्षक बचेन उत्तमम नारू रुक्षम ध्रुवम राजा अभ्यनंदत एक दफे ये सुरुचे पुत्र बोले ये जो है आपका वो उत्तम को गोदी में लेकर राजा प्यार कर रहा उत्तम को गोदी में बैठा था लेकिन ये जो है हमारा आपका ध्रुव महाराज जो है ध्रुव महाराज पिता का गोदी में बैठना कि तो भी भी पुत्र पुत्र है पुत्र है लेकिन उसको गोदी में बैठने नहीं दिया गया गाली दिया माताजी ने बोला तेरे को अगर राजा भैया पिताजी का गोदी में बैठना है तो मेरे गौरव में को तेरे को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा तेरे को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा तो तेरा सौभाग्य खुले तेरा ये में गैठे नहीं तो हाट वैसे इतना अपमान किया इतना अपमान किया बच्चा तो ही है ही खत्रियो है खत्रियो है इतना अपमान किया वो दुख के मारे रोते रोते घर को गए क्योंकि राजमहल में सुनीति का व्यवस्था नहीं है ये सुरुचि उसको ही लेके राजा राजमहल में रहते और उसको उसका लिए पूरा बगीचे में दूसरा जगह व्यवस्था कहते उसको उसका लिए कोई प्यार ही नहीं प्यार ही नहीं है बिल्कुल जैसे नफरत है अलग सा दो महाराज रोते रोते ये बगीचे वहां जा है वहां गया जाके माताजी को सारे बात बताए माताजी ने बोले कि दुखी मत हो किसी का दोष नहीं दर्शन करना देखो बेटा ये हम लोग का सोभा हमारा भाग्य ही ऐसा है माताजी ने बताई कि भाग्य ही हमारा ऐसा है कि राजन हमने कोई गलती नहीं किया राजन ऐसा देखता है शायद कोई कारण जरूर हो पिछले जन्म का नहीं तो ऐसा कैसे करे ऐसा करके माता ने प्यार करके समझाया बेटा ऐसा मत करो किसी का दोष दर्शन न करो छोड़ दो मां मंगलम तातो तो परशु मानसता भूंगते ही जनो य मां मंगलम ता तो परेशु दूसरे का दोष मत देखो बेटा जो आदमी जो भोगते भुख, रहते हैं दुष्ट जो अपना जो क्रियाक्रम का जो फल उसी को ही भोग भोग करते रहते हैं मां मंगलम तो परेशु मांगा भूंगते जनो यज पर दुक्ष दूसरे को जो दुख आपने दिए हैं उसी का ही इसी जन्म में आपका उसी का ही रिटर्न मिले जो कष्ट आपका जिंदगी में अभी मिल रहा है शायद आपने किसी को दुखाया होगा पहले यह सोच के रहना और कष्ट नहीं देना और देखो बेटा सारे समस्या का समाधान हो जाता सारे समस्या का समाधान हो जाता सारे समस्या का समाधान हो जाता अगर पद्म लोचन हरि का वजन करो माता ने इतना बताया। तुम्हारा जिंदगी में जितना सारी समस्या जितना सारी जो कुछ भी है सारे समस्या का टोटल सलूशन हो जाएगा हरि का भजन करो पद्म लोचन ऐसा ही सिद्धांत है जिंदगी में हमारा कोई भी मुसीबत आए कुछ भी हो डायरेक्ट ठाकुर जी का चरण में शरण में जाना ही एकमात्र सबसे अच्छा समाधान है कोई भी समस्या आए कोई भी समस्या आए संसारी आदमी का डायरेक्ट ठाकुर जी का चरण में शरण में जाए तो ये सबसे बड़ा समाधान है इससे बढ़कर समाधान और कुछ नहीं हो ही नहीं सकता तो इतना ही बताया देखो पद्म पलास लोचन का भजन करे तो सारे समाधान हो सकता इतना बताया माताजी, और बेटा ने पूछा पांच साल का लड़का बच्चा है बेटा ने पूछा मैया पद्म लोचन जो है पद्म पलाश लोचन जो है वहां कहां रहते हैं बच्चा ने पूछा पांच साल का बच्चा ये पदो रोचन के बारे में आप जो बताए पद्मो रोचन कहाँ रहता है मैया बोला देखो वो तो जंगल में रहता है ऐसा बच्चा है बच्चा को क्या बताए बच्चे को तो जंगल में रहता है तो उसका भजन करना बड़ा कठिन है और तो करो तो ऐसा कोई अगर करे तो उसका सारे समस्या का यही समाधान है बस बोल के सोया है माता बच्चा भी सोया कौन जाने बच्चा इतना तगड़ा है उठ के चल दिए रात कैसा है मां को मैया को बिना बताए बच्चा उठ के जंगल का ओर चले गए बस जंगल में जंगल को चले गए और जाके भजन भजन के लिए पहुंच गए जंगल में जंगल में भजन के लिए पहुंच गया भजन तो जानता ही नहीं उतना अच्छा तो सिर्फ इतना चिल्लाना शुरू कर दिया पद्म लोचन तुम कहा हो पद्म लोचन तुम कहां हो हमने सुने हैं कि आप जंगल में हो कहा हो चारे और शेर है भालू है साफ है बच्चा का कोई डर नहीं ऐसा बुलाना शुरू कर दिया ठाकुर जी तनमय हो गए ठाकुर जी ने नारो जी को बोल नीधर आओ जल्दी तो क्या हुआ एक बच्चा है उत्तान का लड़का उसका नाम ध्रुव है वो जंगल में चला गया जाके इतना भजन का चेष्टा कर भजन तो होने वाला नहीं क्यूंकि जब गुरु ना मिले भजन कैसे हो तुम एक काम करो गुरु का काम करो जल्दी जाओ जल्दी जाके उसको दिखा दे दो भजन कर रहे हाँ पद बोला सोचो आप कहाँ हैं आ जाओ ऐसे करके बोला ऐसे तो आएगा नहीं ठाकुर जी तो ठाकुर जी जाओ ऐसा बोला नारूद जी को बोले आप गुरु का काम करो तो तुझ जाओ तो जाके नारूद जी आके ध्रुवो के सामने पहुंचे और बोले ये उत्तान पाद का पुत्रो ध्रुवो तुम तो बच्चा हो पांच साल का बा, बच्चा का लिए क्या मान मान और सम्मान मान अपमान जो है बच्चा के लिए क्या है और तो तुम खेल कूद करो कुछ भी करो ये सब क्या दरकार है जाओ घर में जाओ नहीं हम जाए जाएंगे तो क्या करोगे भजन करें भजन करेंगे ये जानते हो कितना जंगल है ये जंगल में कितना सारे शेर है भालू है खा लेगा वो खाने दो हम इधर ही रहेगा जाएगा नहीं जितना डर दिखाया घर को जाओ गुस्सा मत छो, गुस्सा छोड़ दो बच्चा का लिए क्या है उसमें जाओ नहीं जाएंगे हम वजन करें तो नारे अंतिम में देखा तो बच्चा तो छोड़ेगा नहीं इतना जिद्दी है तो बाद में क्या क्या बोले जाओ कालिंदी में नहा ध्रुवो ध्रुवो महाराज का ध्रुव महाराज का जो स्थान है ध्रुव महाराज का जिस स्थान में ध्रुव ध्रुव महाराज का जो स्थान है, उसका नाम है मधुबन मधुबन ये मधुबन ये मधुबन इधर जमुना कहा है आप बोलोगे ना जमुना तो ध्रुवो महाराज को नारद जी ने बोला जाओ कालिंदी में ना के आओ आने के बाद एक मंत्र का उपदेश किया ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र का उपदेश किया मंत्र का उपदेश देने के बाद ध्रुव महाराज ने भजन शुरू की ध्रुव महाराज जी भजन शुरू की और नारद जी ने थोड़ा बहुत बताए इसके बाद गुरुजी जी अत नारद जी जाना शुरू कर दिया बोला गुरुजी रुको क्या है बोले जो ठाकुर जी का मंत्र होता है वो देखने में कैसा है ये तो बताओ क्योंकि ध्यान ध्यान करें तो तो में धेव वस्तु का तो कंसेप्शन आना चाहिए ना तो कैसे हम चिंता करें तो नारद जी ने ध्रुव महाराज जी को पूरा ठाकुर जी देखने में कैसा है नाखून से पैर कर नाखून से लेकर ऊपर तक ठाकुर पद्म लोचन कैसा सुंदर है इसका वर्णन क्या अब गुरु जी आप चले गए गुरु जी जाने का बाद ध्रुव महाराज का तपस्या शुरू किए ध्रुव महाराज तपस्या करते करते एक पैर जो है पैर का अंगुष्ठ में ऐसा खराब हो क्या ऐसा करके भजन कर रहे हैं पृथ्वी मैया का हालत खराब हो गई हिलना शुरू कर दिए इतना तपस्या है बाप रे बा खाना पीना सारे छोड़ दिए खाना पीना सारे बंद बापरे सब पहले कॉपी तो फल खाते थे बाद में सूखा पाता उसके बाद ओ भी छोड़ दिया सब छोड़ दिया वायु भक्षण करके भजन करते ऐसा शुरू किया ये तपस्या का द्वारा देवलोग हिल गया देवलोग आए सर्गो लोग तमाम जगत हिल गया बाप रे बाप ये क्या हो रहा है तमाम जगत में सो क्या हो रहा है ये सब बाप रे बाप तो उसके बाद क्या हुआ ठाकुर जी ने क्या की भले ठाकुर जी ने क्या किए तपस्या के द्वारा संतुष्ट है और संतुष्ट हुआ तो ठाकुर जी का पास शिकायत ये कैसे हो रहा है धोबो महाराज का तपस्या के द्वारा सारे अव्यवस्था फैल हुए है ऐसा हो रहा बोलो कुछ डर की बात नहीं ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं देवता लोग त्राही त्राही चिल्लाना शुरू कर दिया हम लोगों का सांस रोक रहे हमारा है हमारा सांस घुटता है क्यों क्या बात है बोले कुछ चिंता नहीं ध्रुव महाराज ने ध्रुव महाराज ने हमको अंदर में रखकर निश्वास बंद कर दिया सास रोध कर दिया और हमको अंदर में रखा और हमारा अंदर में जगत है उसीलिए तुम लोगों का सास का कष्ट हो रहा है देवता लोग बोला हमारा हम लोगों का सास का कष्ट हो रहा है अभी आप बचाओ ठाकुर जी बोला आप जाओ <coughs> कोई चिंता नहीं व्यवस्था हो जाएगा हम जल्दी जाएंगे फिर ठाकुर जी क्या कि ध्रुव महाराज जी को दर्शन करने के लिए आए सारे तमाम शास्त्रों का विचार है ठाकुर जी की सिक्का पर प्रसन्न हो तो ठाकुर जी दर्शन देने के लिए आते हैं लेकिन ध्रुव महाराज लिए उल्टा सबका लिए ऐसा है कि ठाकुर जी दर्शन देने के लिए आते हैं, लेकिन भागवत में इधर विचार है भागवत में इधर विचार है ध्रो महाराज जी को दर्शन करने के लिए आए उल्टा उल्टा है इधर और जब दर्शन करने के लिए आए तो फिर ध्रोवो महाराज का पता ही नहीं ध्रो ऐसा आंखें मुख के भजन कर रहा है एक पैर पे खड़ा होकर ओम नमो भगवती वासुदेव मंत्रों को जब कर रहे जबकि ठाकुर जी आ गया सामने लेकिन ध्रोमार इसका कोई होश नहीं ध्र भाजन करते अंतर में ठाकुर जी दर्शन हो रहा है ठाकुर जी सोचे ये अगर अगर ये अंतर में तो हमारा दर्शन हो ही रहा इसलिए आंखें नहीं खुल रहा तो अंतर से ठाकुर जी क्या किए विचार की इसका जो अंतर दर्शन है बंद कर दिया ठाकुर जी अंतर में जो दर्शन हो रहा है ना दूबो महाराज आंखे मत कर दर्शन कर रहा है ये दर्शन ठाकुर जी बंद कर दिए जब ही बंद हो गया तो आंखें फाड़ के देखुर जी कहा गया अंतर में तो था आंखें खोल के दिखा रही जिसका ध्यान अंदर में हो रहा था वही सामने खड़ा हुआ ठाकुर जी आ गया ठाकुर जी सामने आ गया ऐसा देख के बच्चा है पांच साल का बच्चा ऐसा ऐसा करके अब क्या ये जो है पांच साल का बच्चा उसका सिक्खा भी ज्यादा नहीं है वो क्या बोले कैसे क्या करे तो ठाकुर जी ने सोचे कि ये पांच साल का बच्चा है वो कुछ बोलना चाहता है कुछ स्तुति करना चाहता है लेकिन आता नहीं पांच साल का बच्चा ठाकुर जी ने क्या की अपना जो जो शंख है अपने हाथ में ठाकुर जी का शंख चक्र गोदापद है ना वो जो शंख है ये बच्चा का कोपोल अर्थात तो इधर गाल में स्पर्श किया करने का साथ साथ ही धुआ महाराज का जवान खुल गया सरस्वती बैठ गया बैठ गई और उसके बाद दास करना शुरू कर दिया इतना की, इतना की दी बाप रे बाप एक एक स्तुति विचार करो तो आज नहीं हो पाएगा शायद शायद काल हो पाएगा समय हो गया आरती का टाइम जो अंत प्रवेश प्रसुप्तियाजीवयती अखिल शक्तिधर है स मना हस्तचरण श्रवणतगा दीन प्रणाम नम ऐसा करके यो अतः प्रविश्य मम वाच मीम प्रसुप्तां संजीवयत संजीवयति शक्तिधर है स धाना अन्यास्त चरण श्रवण तगा दीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय भगवते पुरुषाय तुभ्याम हे ठाकुर जो अंतर में आप प्रविष्ट होकर हमारा वाचन शक्ति बोलने का शक्ति को परिस्फुटित कर दिया आपने जो अंत प्रविश मम वाच हमारा बाक शक्ति को परिस्फुट कर दिया आ हमारा जितना सारे इंद्रिय इंद्रिया है इसका शुक्ति विधान कर दिया आ, अनंत जगत का जो आधार है ये जो है ठाकुर जी को स्त किए प्रसुप्त बाक कर तो, संजीव, संजीवित कर दिया आपसे यो परम पुरुष भगवान आपको हम नमस्कार विधान करे आप कृपा करो मेरे को ऐसा करके स्तुति की अब आज यहाँ तक हो पाए श्लोक को बता के हम छोड़ेंगे भक्ति मुहु प्रभवताम तय में प्रसंग भूयादन महताम अमला शयाना जेनाज सोलवन मुव्यासनम भवाधींशे भगवद गुण कथा मृत पान मत बाछकरो से कृपा सिंधु पति पावन भो वैष्णव्यों नमो न